वर्धित तो हो सकता है तुम्हारा जी के भी पावन पवित्र चरणारविंदों में मैं बारंबार प्रणिपात करता हूं मंचस्थ एवं सन्मुख विराजमान परमादरणी पूज्य संत संतवृंद पूज्य विद्वत विद्वत्वृंद गौवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज गौ सेवा में संलग्न भक्तवृंद एवं मातृशक्ति आप सभी के रूप में अपने जीवन धन गोविंद को निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ संपूर्ण शास्त्रों के आधार पर यह निर्णीत विषय है कि मनुष्य शरीर जीव के पुरुषार्थ का फल नहीं अपितु तो भगवत कृपा का फल है हमारे संत प्रवर्षी तुलसीदास जी महाराज आकर चार लाख चौरासी यो नि यह जीव अविनाशी कबहूक करुणा नर दे भगवान जब अहेतुकी कृपा करते हैं करुणा करते हैं तब यह मानव शरीर मिलता है दुर्लभो मानुसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरह तत्रापि मनने वैकुंठ प्रिय दर्शनम निश्चित रूप से मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और हम लोगों को भगवत कृपा से जो सहज सुलभ हुआ है यह ठाकुर जी की हेतु की कृपा है मनुष्य शरीर के माध्यम से ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध किया जा सकता है अथवा पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम को जीवन में अवतरित किया जा सकता है इन पांचों पुरुषार्थों को यदि जीवन में अवतरित करना है जीवन में लाना है तो निश्चित रूप से हम लोगों को गौ सेवा में संलग्न होना पड़ेगा गौ सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम के आधार पर आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष भगवत प्रेम आदि प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे आपके जीवन में गौ सेवा नहीं होगी गौरक्षण नहीं होगा तो हमारे जीवन में धर्म सिद्ध नहीं हो सकता अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता काम सिद्ध नहीं हो सकता मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है अब सेवा आप किस प्रकार से करते हैं वो आप पर आधारित है हमारे महाराजस्वी आराध्य गुरुदेव इस बात को बार बार कहते थे जिनके पास धन है वह या सोचते हैं कि हमारे पास शरीर स्वस्थ होता समय होता तो मैं सेवा करता और जिनके पास धन नहीं है वह चाहते हैं कि हमारे पास धन होता तो हम धन से सेवा करते ठाकुर जी ने जो हमें दिया है उसका उपयोग हम ठाकुर जी के लिए करना प्रारंभ कर दें हमारी सेवा हो गई हमारी आराधना हो गई हमारी उपासना हो गई ठाकुर जी ने जो भी हमें दिया है हमें वाणी दी है तो हम बाणी के माध्यम से सेवा कर सकते हैं हमें धन दिया है तो हम धन के माध्यम से सेवा कर सकते हैं हमें बुद्धि दी है तो बुद्धि के माध्यम से हमें जो भी ठाकुर जी ने दिया है उसका उपयोग हम ठाकुर जी के निमित्त करना प्रारंभ कर दें हमारी आराधना हो जाएगी पूर्वानुराग के गीत में ब्रजांगनाओं ने एक बड़ी रसीली बात कही धन्यामूढ़ मतयोपिहरिण्य एता या नंद नंदन पात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिता प्रणयावलोक एक सखी बड़ी गदगद थी अश्रुपूरीत नेत्र थी दूसरी सखी ने पूछा कारण क्या है आज आप इतनी आनंदित क्यों हैं प्रमुदित क्यों हैं आपके नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बह रही है बोले इन हृणियों के भाग्य को निहार करके हिरण्यों का भाग्य क्या है बोले पूजा करती हैं, हमारे प्रीतम की आराधना करती हैं, हमारे प्रीतम की साधना करती हैं एक सखी ने कहा बाबरी हो गई हो क्या ना तो इनके पास वाणी है जिसके माध्यम से ये गीत गा सकें स्तुति गा सकें ना इनके पास हाथ हैं जो हाथ के माध्यम से पुष्पों का चयन करके माला बना सकें प्रीतम के गले में पहना सकें ये सेवा करेंगी कैसे पूजा करेंगी कैसे तो कहा की पूजा की विधि बड़ी अनोखी है बड़ी विलक्षण है जीवनधन श्याम सुंदर ने इनको नेत्र दिए हैं आज भी कहीं यदि नेत्रों की सुंदरता का वर्णन किया जाता है तो लोग कहते हैं ये मृग नैनी है इनके नेत्र मृग के समान हैं तो इनके नेत्र सुंदर हैं उनसे सुंदर नेत्रों से ये श्याम सुंदर को प्रेम से निहार रही है यही इनकी पूजा है हमारे जीवन में जो भी हमें ठाकुर जी ने दिया है मैं आज विचार कर रहा था प्रातःकाल बैठ करके कि मुझे भी लगा पूज्य स्वामी जी महाराज की यह सेवा देख करके कि मैं भी गो सेवा में ही जीवन बिताना प्रारंभ कर दूं ऐसा लगा कि अब यहीं रह जाऊं और गो सेवा में जीवन व्यतीत करूं बहुत चित्त में भाव कई प्रकार के आए कि यहाँ रह जाएं फिर लगा कि वहाँ की सेवा मिली है वहाँ भी करना है लोग यही कहेंगे कि भाग गया तो हमको लगा जहां तब हमको ये श्लोक स्मरण में आया कि हम जहाँ हैं जैसी स्थिति में हैं हम वहाँ रह करके भी हम सेवा कर सकते हैं वहाँ भी अपने माध्यम से वाणी के माध्यम से सेवा के माध्यम से एक मैं निवेदन कर दू हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं और ये धरा रत्नगर्भा है तमिलनाडु में मैं कहीं कथा कह रहा था तो कथा करते करते एक भाव आया मैंने अपने महाराजश्री के बारे में कहा कि अब ऐसे महात्मा भूतो न भविष्य अब ऐसे न हुए थे न होंगे तो एक बुद्धिजीवी ने आकर के कहा कि महाराज जी आप जैसे संत ये बोलें तो ठीक नहीं लगता है हमने कहा क्यों बोले आप कभी मत कहो कि ऐसे महापुरुष नहीं होंगे आप ये कहो कि धरा रत्न गर्भा है सदा ऐसे महापुरुषों को भेजती रहेगी आप सब संत यदि ऐसा संकल्प करना प्रारंभ करेंगे तो धरा कहाँ से ऐसे रत्न देगी तो ऐसे रत्न आते रहें तो ये रत्न गर्भा धरा सदा सर्दा एक दिव्य दिव्य संतों को देती रहती है उसी श्रृंखला में हमारे मलुप पीठाधीश्वर जी महाराज हैं तो वैसे तो हमारे सहपाठी भी हैं और बहुत स्नेह भी इनका मिला है किंतु एक निवेदन करूं शास्त्रों के प्रति आदर तो बचपन से था और संतों के प्रति भी अनुराग था ऐसा नहीं कि नहीं था किंतु जिस प्रकार का आज है पहले नहीं था जब से हमने पूज महाराज जी की भक्तमाल कथा सुनी तब से जो संतों के प्रति आदर हुआ कई बार ऐसा लगता है कि संतों का जो उपकार इस जीवन में है इस शरीर की खाल निकाल करके यदि कर उनके चरणों में भी पहना दूं, तो शायद उपकार से मैं नहीं हो सकता हूं ये संतों का उपकार है तो यह महापुरुष के माध्यम से जो संतों के प्रति हमारे चित्त में आदर जगा सम्मान का भाव जगा और पूजा का भाव जगा वो पहले नहीं था वैसे ही हमारे पूज्य महाराज जी के माध्यम से जो हमारे मध्य बगल में ही बैठे हुए हैं महाराज जी का ही संकल्प हुआ और उन्होंने कहा मैं बहुत दिन से विचार तो कह रहा था कि यहाँ आने का अवसर मिले क्योंकि हमारी सेवा में संलग्न रहने वाला एक आचार्य श्री राम अवतार पारिक कभी यहाँ सुरभि यज्ञ में आया था अनुष्ठान के लिए तो मेरे से कई बार कहता था महाराज जी एक बार वहाँ चलो आपका भी मन लगेगा कि वहीं रह जाए संयोग नहीं बन पाया उस संयोग को संकल्प को साकार किया हमारे पूज्य वैष्णो शिरोमणि धाम वाले महाराज जी ने उनकी कृपा से अनुग्रह से यहाँ आने का अवसर मिला और फिर तो गीता भवन में प्रवचन की श्रृंखला में हमको महाराज जी भी मिल गए और उन्होंने भी कहा तो निश्चित रूप से आना ही था यहाँ करके बहुत अच्छा लगा और एक निवेदन कर दूँ बस चार लाइन बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा सुधीर जन इसको सही ढंग से समझ सकेंगे मैं व्याख्या नहीं करूँगा नंदगांव के पधारे भक्तन के भाग्य को बखाने कौन नंदगांव के मारा नंदगांव में आए हुए भक्तन के भाग्य को बखाने कौन बहती त्रिवेणी जहाँ हरती पाप सारे हैं कौन सी त्रिवेणी यहाँ सुनू सो सुनाओ मरा जो, जो सुनाऊ सो सुनो भक्त प्रवर तुलसी वेदवाणी बखाने हैं सुंदर कर्म गाथा सुंदर कर्म गाथा मातु यमुना भक्ति गंगा ज्ञान ब्रह्म को विचार वेद शारदा पुकारे हैं इससे बड़ी भाग्य और हो ही क्या शक्ति श्रवण जंगम प्रयाग तीर्थ राजहू पधारे हैं बुध मंगल में संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजु राम भक्ति जहां सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म सरश, ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध में कलिमल हरिणी कर्म कथा रविनंदन वर्णी ये करो ये न करो ये तीनों धाराएं यहाँ प्रभावित हो रही है और आप सब हमारे भक्तवरण आप सब सुधिजन इसका आनंद ले रहे हैं आप सब इसका आनंद लें रस लें ये सौभाग्य निश्चित रूप से भगवत कृपा से मिला है ये भगवत संकल्प ही साकार हो रहा है ये निश्चित है नहीं तो हम लोगों को पता है गुरुसेवा में महाराज गुरुसेवा में गौसेवा में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं और यहाँ सहज ढंग से महाराष्ट्र का जो जीवन समर्पित है इसमें उसके आधार पर आप सब दर्शन कर रहे हैं गोमाता के और यहाँ ऐसे दिव्य संत के मुखारविंद से गर्ग संहिता का निश्चित रूप से भागवत महापुराण की जो भगवत लीलाएं हैं कृष्ण लीलाएं हैं उनके रहस्य को समझने के लिए गर्ग गर्गसंहिता ही उसका एक माध्यम है गर्ग संहिता में भगवान की लीलाओं के रहस्यों का उद्घाटन किया गया है आप सब भक्त हमारे श्री मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज के माध्यम से श्रवण करेंगे आप सब किसी चरणों में पूज संतों के चरणों में महाराष्ट्र के चरणों में वंदन करता हुआ बस यही प्रार्थना करता हूँ हमारी मति हमारी रति हमारी गति केवल आराध्य के, के चरणों में लगी रहे वो उनकी जो आराध्य है उनकी भी सेवा में जीवन व्यतीत हो इसी संकल्प के साथ अपनी वाणी को जिनकी ये वाणी है उन्हीं के चरणों में समर्पित बोलो भक्त बत्सल भगवान की सदगुरु ने भगवान की गोमाता की सौ तिरानवे में आठ गो माताओं से जो कत्ल खाने जा रही थी दुष्ट लोग कत्ल खाने ले जा रहे थे उनके संरक्षण के साथ में प्रारंभ हुआ गोदाम महातीर्थ का यह अभियान वर्तमान में बहुत केंद्र के माध्यम से सवा लाख से अधिक गोवंश की सेवा हो रही है अधिकांश गोवंश बीमार बूढ़ा अपंग निराश्रित है सर्वत्र इस समय पश्चिमी राजस्थान में सर्वत्र अकाल की स्थिति है बाड़मेर और जैसलमेर का क्षेत्र जहां पे सर्वाधिक गोवंश है सर्वाधिक देसी गोवंश है ऐसे पूरे क्षेत्र में इस समय वर्षा के अभाव में बरसात के अभाव में घास चारे का नितान्त अभाव हो गया है परम श्रद्धे पथमेड़ा महाराज जी के प्रवास के समय बाड़मेर और जैसलमेर में कुछ भक्तों ने संकल्प लिया और वहां की गोमाता को जो निरंतर काल कलवित होता जा रहा था गोवंश उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था की गई है आज पथमेड़ा के विभिन्न केंद्रों पर निरंतर बड़ी संख्या में ऐसा निराश्रित गोवंश पहुंच रहा है निरंतर चारा दाना अनाज के भाव बढ़ते जा रहे हैं ऐसी स्थिति में मैं संस्कार चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम के माध्यम से उदार मना समाज जिनके सहयोग से यह विशाल अभियान चल रहा है उनसे निवेदन करूंगा जैसलमेर की अकाल पीड़ित गौमाताओं के लिए गोदाम पथमेड़ा में संरक्षित लाखों गौ माताओं के लिए और ऐसे निराश्रित गौवंश जो निरंतर प्राप्त हो रहे हैं उनकी सेवा के लिए आप अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करेंगे और उसी निमित्त आज की हमारा ये जो गर्ग संहिता का पावन सत्र है इन्हीं गोमाताओं की सेवा के लिए समर्पित होगा अब मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य ब्रज बिहारी शरण जी महाराज के चरणों में पदारे और अपने मनोगत व्यक्त कराएं पूज्य ब्रज बिहारी शरण जी महाराज कलानाथो हृदयनंदवर्धनो सुखदौ राधि काजेहम कुंजगानो आनंदनंदक प्रसन्नम ज्ञानस्वूप निज भावयुक्त योगींद्रमड्यम भोगवैद्यम श्रीमद्गु नेमरामे वाच्छाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय गो माता जय गोपा भक्तवसल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपा भक्त बसल प्रभु दीन दया जय गो जय गोपा भक्तवत सल प्रभु दीन दया जय गो मा जय गोपा भक्त प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपा भक्त बत्ल प्रभु दीन दया जय गौ वत्सल प्रभुदीन तया गोमाता जे गो पत वत्सल प्रभुदीन दया राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्री गोलोक बिहार जी भगवान की श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की श्री श्री गौ माता की जय जय श्रीरा सिक ब्लैसिंग्स ऑफ भगवान श्री राधा गोलोक बिहार जी महाराज और भगवान श्री राधा सर्वेश्वर और भगवान श्री अवध बिहारी भगवान And most importantly, of Bhagavati Sri Sru Bhigo Maya, again and again prostrating in front of the source of the inspiration for such a wonderful movement, an exemplary tidal wave of service that is exhibited in the daily life of Puja Maharaj Sri Dat Sheran Anandji Maharaj. <coughs> Bowing again and again to the lotus feet of the most knowledgeable, the most erudite, but along with knowledge, he who practices every single word that he says, from every single fiber of his being, exudes Bhagavan Sri Yukteswar Hari Bhagavan's most excellent devotion, and. Who has always been very, very gracious to this most undeserving soul, Pujashri Muluk Bihadi Shri Malibarma Maharajji. To all of the other sons that have assembled on this stage, I offer them my pranams. Our very world-famous uh, Bhagwad Gatha and Nani Bai Romairo, all these other various programs that he does, our Pujashri. Uh, radhakrishan ji maharaj jodhpur wale swami sri akhandanand ji maharaj's most illustrious ashram is at the moment led by a soul that is most truly enlightened and in his blessings that were given just now we could hear the level of devotion that he is trying to immerse each and every one of us in I'll offer my pranams to him and most importantly the person who picked all of us unfortunate souls up from wherever we were in maya and brought us here first to the feet of bhagwan shri golok bihari ji and then here to golok dham golok manorama tirth this wonderful aayojan this wonderful program could never been accomplished if it wasn't for the guidance and for the direction the inspiration of sri satguru dev ji maharaj we offer our obeisances to him and to each and every one of our sant mahapurush vidwan and all of our golok parikars bhakts to each and every one of you jai jai shri sitaram jai jai shri radhe shyam yesterday's katha was an introduction maraji was explaining very nicely that we have to hear the glories mahatva ko samajhna padta hai we have to understand the glories first before we can actually enjoy what is going on you know on the tv nowadays you have little advertisements nowadays a lot of people including myself are not as healthy as we want to be and so they've started selling these tablets that supposedly or purportedly reduce our body mass and reduce our weight weight loss but until one of our friends don't try that tablet first and we see on their bodies that they are actually losing weight only then will we actually take the trouble to go and buy that tablet and to use it ourselves hopefully we all don't use any such tablets and we resort to normal yoga and pranayama and we'll get better like that but It goes to certify the fact that unless we don't understand the glories of what we're about to enter into, we will not go there. So this is why, in our Sanatana Dharma, this tradition exists. Another important thing that we should learn from yesterday is Katha, which is what my job here to do today is to give you an explanation of what we heard yesterday. In yesterday's Mahatma, we heard the parampara from which the knowledge contained in the Sri Gargi Samhita. was given to each and every one of the devotees through whose hands it passed we obviously heard that the knowledge existed from bhagwan shankar and was given to shri parvati mata the uh, the, uh, the mahatva itself the mahima itself is sung in the some mohan and uh, tantra which is a part of the vaishnava agamas and in that it explained that there were very many people who listened to the katha and they had so many benefits some people were without offspring without progeny and they were blessed with children afterwards some people were without any material wealth and they were blessed with material wealth but the most important mahatva that we get is that those of us who resort to this katha with a heart filled with devotion solely for the pleasure of listening to the most rahasyamai the most intimate leelas bhagwan shri radha krishna if we have devotion like that then we get the most benefits from listening to shri garga samhita katha shri narad muni ji as well as being the father of most of the knowledge of devotion obviously we have narad bhakti sutra shri narad pancaratra but narad muni as pujya shri maharaj ji was explaining yesterday narad ji's disciples were many many disciples of which we had shri vedavyasri shri valmiki ji and many others but amongst them is one that we refer to on a daily basis upasaniyam nitiram janai sada prahanaye gyanatmonuvritte sanandanadher muni bhist toktam shri naradaya khil tattva sakshine shri bhagwan nimbarkacharya ji in his dash shloki in the vedanta This is sloki. He wrote that Bhagawan should be worshipped every day. Not only every day, but Nitharam without any interval, constantly. For what? In order to remove the envelope of ajna and thamma, the darkness that is caused by ignorance. Who said so? Sanandhan Adir, Sanak Sanandhan Sanatan Sanath Kumar. shri brahmajis four mind born sons and their younger brother they passed that knowledge onto shri narada muni and in the brahman sutra bhashya called uh, by shri nimbar bhagavan called vedant parijat saurabha in the opening verses he said asmad shri gurave shri narada munaye namah so even nimbar bhagavan is a disciple of shri narada muni the most impressive thing of the garga samhita is that not only disciples of bhagavan shri krishna will listen to it but devotees of every strand of our sanatan dharma will listen to the shri garga samhita katha and gain multiple benefits untold benefits just as doing Gau seva we will reap untold benefits similarly by listening to the katha it is a similar means of serving mother cow mother go mata sometimes as hindus we get confused there are so many ways there are so many purans there are so many grants there are so many upanishads there are so many gurus there are so many paths there are one set of people who say no we should have just one just one path just one guru just one set of grants our sanatan dharma is much more understanding sanatan dharma says that not one single person on this planet has exactly the same thoughts exactly the same actions exactly the same desires as the other person if bhagwan really was the origin of this world then he truly would understand that each and every one of us has a different way of relating with him it is for that reason that bhagwan created the three major dharmas obviously before in former ages there were five major traditions within sanatan dharma vaishnav shaikta shakta ganapatya and saur but after that in the middle ages we have now with us the smarta sampradaya shaikta sampradaya shakta sampradaya and vaishnav sampradaya अतः कलौ भविष्य चुवार संप्रदायन श्री ब्रह्म रुद्र We have all of these different trends with us today, and if we don't understand something that समथिंग दट श्री सद्गुदेव जी महाराज जी मेन्शन यस टूडे वी हेज हिंदूज फेल टू लिवअप टू आर ने राधर दैन लुखिंग बिहाइंड न्यू डोर्स राधर दैन लुकिंग एट थिंग्स द्लिसन rather than looking for the shortcut we should look to the established paths would you or i would we ever go to a doctor that was educated in some unheard of university who had never practiced medicine before and get an operation from him never if we were going to get an operation we would approach that doctor who went to a university with illustrious past who had many many years of experience who was proven as a knowledgeable soul who could perform such an operation without any damage not to to ourselves but to any other person that he has worked on before such a person is worthy of doing an operations and we will do that research day and night before we go and take an operation why then are we so easy to give up such a search and go straight away to anybody who can do some sort of magic anybody who can do some sort of play mirage and get us to bow at their feet and get us to become their disciples we should never make that mistake remember that which is good for us will never always be sweet there will be bitter moments because in order to improve our character we have to change and that change is given to us by a proper sadguru by the sadguru who is belonging to a tradition that is proven we are told in our scriptures that sadguru is like a tulsi bead if this tulsi bead is on its own it would roll here and there and everywhere but if we put that tulsi bead along with his parampara along with another mala and form this mala of tulsi beads then yes we can use that tulsi bead mala and do our jap and find our lord this is all our sanatan dharma requires a little bit of direction a little bit of understanding and as hindus we can enjoy all the various flavors of our sanatan dharma today shri garga samhita katha will take us into the most glorious leelas of bhagavan and most importantly will take us towards golok the realm of shri gowmata as we immerse into the realm of shri gowmata let us all keep in our minds लव एंड बोली श्री गौ माता की जय हमारा अत्यंत ही सौभाग्य है इस पावन अवसर पर परम पूज्य सागरिया बाबा पधारे हैं एक बार जोरदार जय घोष के साथ आपका अभिनंदन करेंगे बोलिए गौ माता की पूज्य सागरिया बाबा ने गो माता के गोग्रास हेतु जो गो अर्चन का कार्यक्रम चल रहा है उसमें समस्त गो माताओं के लिए एक दिन का गो अर्चन की सेवा प्रदान की है तीन लाख रुपए की सेवा प्रदान की है जोरदार तालियों से आप अभिनंदन कराएं कुछ और गो भक्तों ने भी सेवा प्रदान की है श्री बाग सिंह जी राजपुरोहित मुंबई घासचारा के लिए पांच लाख रुपए की राशि प्रदान की है श्री सतीश जी पटेल गांधीनगर आपने घास चारा हेतु एक लाख एक सौ रुपये की सेवा प्रदान की है श्री रमेश कुमार जी भूराराम जी राजपुरोहित कपिला किड्स वीयर अहमदाबाद वालों ने घास चारा हेतु दो लाख रुपए की राशि प्रदान की है श्री ओम प्रकाश जी सेक्सरिया मुंबई वालों ने घासचारा हेतु एक लाख रुपए की सेवा प्रदान की है श्री केवला राम जी कस्तूरा जी पुरोहित पालड़ी गो अर्चन के लिए एक लाख रुपए की राशि प्रदान की है श्री प्रवीण कुमार जी शाम जी पुरोहित पालड़ी गो अर्चन हेतु एक लाख रुपए की राशि प्रदान की है श्रीमती बेन नरेश जी सेक्सरिया मुंबई वालों ने गो अर्चन हेतु एक लाख रुपए की राशि प्रदान की है श्री नटवर जी शंकर जी पोसीधरा गो अर्चन हेतु आपने भी एक लाख रुपए की राशि प्रदान की है और भी कई सारी घोषणाएं प्राप्त हुई है लेकिन उसके लिए अभी हम बाद में घोषणाएं करेंगे अब हम सीधे परम मनुक पीठाधीश्वर जी महाराज के श्री चंदो में श्री चंदो में वंदन करते हैं हम सब गोभक्तों को संस्कार चैनल के समस्त दर्शकों को श्री गर्ग संहिता का पावन पान कराए पूज्य महाराज जी गौ माता के श्री चरणों में वंदन करता हूँ मंच पर विराजमान व्यासपीठ पूज्य महाराज श्री सभी पूज्य आचार्य चरणों में सत -सत जो बालक कह तो तरी बाता सुनहे मुदित मन पितुग माता मैं इस संत समाज में सबसे छोटा हूँ छत्तीसगढ़ माकोशल्या की जन्मभूमि भगवान राम के ननिहाल से यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ परम पूज्य महाराज श्री जिनको हम इस कलिकाल में नंद बाबा के नाम से संबोधित करते हैं श्री पथमेगा स्वामी परम पूज्य स्वामी दत्त सगनानंद जी महाराज उनकी पावन प्रेरणा और आप सभी पूज्य संत चरण गुरु चरणों के आशीर्वाद से हमें देव दुर्लभ अवसर भगवान राम के ननिहाल में भगवान राम के मऊसरा छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ है श्री गौभक्तमाल कथा परम पूज्य मलुक पीठादेश्वर जगत गुरु श्री राजेंद्र देवाचार्य जी पूज्य महाराज श्री के श्री मुखार्गविंद से 30 जनवरी से 5 फरवरी तक श्री गौ कथा का एक गौ कुंभ छत्तीसगढ़ में लगने वाला है आप सभी गौभक्त और सभी गौभक्त माताओं से मैं सभी संत और पूज्य चरणों से यह प्रार्थना करने के लिए प्रस्तुत हुआ कि आप सभी छत्तीसगढ़ पधारें भगवान राम के उस ममिहाल में ननिहाल में आप सभी लोग पधारें और वहाँ पर एक जंगल में आश्रम हैं लगभग पचासी गोशालाओं का संचालन गौमाता का होता है गोशालाओं का उस मध्य में महाराज श्री के समुख से श्री गोभक्तमाल कथा होगी और पूज्य स्वामी जी ने मुझसे कहा है पत्नी स्वामी जी तो ने मैं योग्य नहीं हूँ तो उन्होंने कहा कि आप मंच पर ये बात रखेंगे कि कल यहाँ पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी है गो भक्त सम्मेलन है और सभी संतों के आशीर्वचन होंगे पूज्य सभी चरणों के सभी पूज्य चरणों में मैं निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने अपने प्रांत में भगवान जहाँ जहाँ पर गौ माता की नृसंग हत्या हो रही है उस पर कुछ कीजिए बहुत दुख की बात है कि आज हम अपने देश में हमारे देश का एक मुख्यमंत्री है जो कहता है कि शपथ ग्रहण के पहले मैं बूचड़खाने खोलूंगा इस देश में जहाँ लक्ष्य लक्ष्य गौदान करने के बाद गाछ तिलक हुआ करता था आज दुर्दान्त दशा है कि जहाँ कत्लखाने पर प्रतिबंध था उन कत्लखानों के ताले तोड़वा कर उसके बाद वो शपथ ग्रहण करता है हम देश के प्रधानमंत्री को लाल किला से गोमाता के बारे में सुनना चाहते हैं लेकिन हमारी आँखें तकस हमारे कान तकस जाते हैं हम गौ माता के लिए इतना करते हैं आप सभी में इतनी शक्ति है कि आप सबके बल पे हमें पूर्ण विश्वास है फिर ऐसी क्या बात है कि हमारी गो माता आज भी काटी जा रही हैं इसके लिए प्रयास जरूर करें प्रयास तो आप कर ही रहे हैं लेकिन और करुणावश हमको एक कार्य करना है पूरे देश के अंदर होने वाली गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे इसके लिए पूज्य पथमेगा स्वामी दिन चिंतन कर रहे हैं डेढ़ वर्ष नंदगांव में साधना करने का उन्होंने घोषणा कर दिया संकल्प कर दिया मनोगत भावों को वो कहते नहीं है उनकी पीड़ा उनकी आंखों से झलकती है आज गोभक्तमाल कथा में हम आनंद नहीं बल्कि उस पीड़ा को अनुभव करके जाएं, उस गोमाता की वेदना को अनुभव करके जाए जितना स्वच्छंद निडर अभय और प्रसन्न हम गो को नंदगांव पथिमरा में देखते हैं यहाँ से जाने के बाद उसी गो की जो करुण वेदना हमको दिखाई देती है पूज्य महाराज से उड़ीसा से पधारे हैं हम वहां की भी स्थिति जानते हैं झारखंड की स्थिति जानते हैं आज क्या दुर्भाग्य हमारे देश का यदि कुरान में एक शब्द लिखा होता कि मुसलमानों की मां गाय है गाय के एक पूछ का बाल भी काटने वाले का गला काट दिया जाता इस देश में ऐसी धर्मनिरपेक्षता पर हमारी गौ माता जो हमारे धर्म में पूज नहीं है। एक शरीय तो क्या हमारे वेद शास्त्र पुराण संहिता उपनिषद में केवल गौ ही गौ है ऐसी नृसृंग हत्या कहाँ पर हो कैसे हो नहीं पता बाल बुद्धि है मैं तो लाठी लेके जाता हूँ गाय चगाने नहीं उन गौ तस्करों से गाय छुड़ाने महाराष्ट्र श्री जानते हैं छत्तीसगढ़ वो पधारते रहते हैं मैं गौ माता को तस्करों से छुड़ाता हूँ उचित अनुचित का पता नहीं जो दंड देना है वही दंड देता हूँ गौ माता जब तक जिए गौशाला में आके जीवन यापन करती है जो भूखा सूखा मैं खाऊँ वो गाय को खिलाता हूँ भरपेट खिलाने का दावा नहीं कर सकता इतना सामर्थ्य भगवान ने नहीं दिया लेकिन इसके बाद भी जिनके पास सामर्थ्य जैसा भी है बुद्धि ज्ञान विवेक या धन का वो हाथ उठाएं आगे बढ़ें और पूज्य महाराज श्री की गोभक्तमाल कथा होगी तो आप लोग उस पल के साक्षी बनिएगा शासन से भी बात हम करें मैंने वहाँ शासन से बात की और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब गोभक्तमाल कथा में पधारेंगे और चार घोषणा गोभक्तमाल कथा के मंच से वो करेंगे प्रदेश में एक रुपये किलो में सब लोगों को चावल मिलता है हमने कहा था गाय सबसे गरीब है यदि गरीबों को एक रुपये किलो में चावल है तो गाय को क्यों नहीं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री गोभक्तमाल कथा में एक नवी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ कर रहे हैं प्रत्येक गाय को 25 किलो आहार एक रुपये किलो में किसानों के लिए प्रति महीना और प्रत्येक गाय जो गौशाला में रहती है उनको पचास रुपये प्रतिदिन का भरण पोषण प्रत्येक छत्तीसगढ़ एक देश का पहला राज्य जहाँ प्रत्येक जिला में 25 एकड़ का गौ अभ्यारण्य जिसके लिए पाँच करोड़ रुपए प्रति वर्ष सरकार देगी प्रति जिला में एक गौधन जांच चौकी की स्थापना और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हर जिला में एक अस्पताल और एम्बुलेंस की व्यवस्था ये सरकारी स्तर पर वहाँ प्रदेश शासन गौ भक्तमाल कथा में आके चरणों में संतों की घोषणा करेंगी ऐसा ही हर प्रदेश में प्रयास हो हमारे बहुत से प्रदेश जहाँ गौ माता की नृसिंह हत्या है छोटे छोटे प्रयास सभी करें पूज्य चरणों में निवेदन गलती के लिए क्षमा चाहते हुए सभी को पुनः माँ कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ आदिवासी अंचल घनघोर जंगल में कथा होगी जहाँ दस किलोमीटर कोई गांव बसेगा नहीं है ऐसे जंगल में कथा है आप सब लोग पधारें तीस जनवरी से पाँच फरवरी श्री गो भक्तमाल कथा पूज्य महाराज श्री के मुख से होगा ये सभी निवेदन स्वीकार करें इतनी कृपा जय गो माता जय गो तत्शतमते रामचंद्रा ओ नम परसास्वादितिन्मकर भक्त भक्तजनमसनिवास श्रीराय बागीय वदने लक्ष्मी से चक्षस यस्ते हृदेश संविदम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्ष ख्यम परम धाम जगद्धाम प्रहलाद नारद पराशर पराशरपुंडी का व्यांबरीशुकशन कवीस्मदाल जुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्यागवताकुभ्य सिंधुभ्य पति पावने वैष्णव्यो नमो नम सीता श्रीरामंदारध्यस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम परा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें बहुले समंगे यकु भये च क्षेम च सखे वह भूयसी च य ब्रह्मपुरे सवत्स शतक्रोज्रधर ये भूयशया विष्णुपिहशोच्चा पथे स्थिता देवास्व प्रकुते सर्वसतीना मंत्रेणते नाभिवंदे तो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मण लोका नवापनोति पुरंदर से गवा फल चंद्रमसोद्युति मंत्रशाजुष्ट पठे तो यसुगोष्ठ मध्ये नतस्य पापं न नसय पापम शोक सहस्रनेातिलक यद विश्व जगत्स्थवर जंगमं ताेनु शिसा वंदे भूतभव्यतरम स्वंद मसगण सच्याम वपुषाघगण हरती उत्ंगलोलहरी कमल दी जयती कृष्णगृह नारायणं नारायण नमस्कृत नर चम दी सरस्वती व्या ततो न्वा नत्वा महामुनिम् गर्ग देवर्षि नारदं तथा श्री गर्ग संहिता कथयामि गसंहिता कथयाम कथा शुभांश्य नमः श्री श्री नमः भ्य नम श्रीसूरभ्य नम श्रीसूरभ्य नम शीसूरभ्य नम श्री नम नमः श्री श्रीसूरभ्य श्री श्री श्री भ्य नम शीभ्य नम शीसूरभ्य नम शीरभ्य नम श्रीसूरभ्यय नम श्रीसूरव्यय नम श्रीसूरभ्य नम श्रीसूरभ्यय भ्य नमः श्री नमः श्री शीरभ्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरभ्य नमः श्री सुरभ्य नमः श्री नमः श्री श्रीसूरभ्य नमः श्री सुरभ्यय नमः श्री श्री श्री नमः नमः श्रीसूरवभ्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरभ्यय नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरभ्यम श्री नम श्री नम श्रीसूरव्य श्री श्रीसूरव्य नम श्री नम श्रीसूरव्य श्री श्रीसूल्य नम श्री नमो श्रीसूलभव्य श्री श्रीसूलभव्य नम श्री श्री स्सूरव्यय नम श्रीसूरव्य नम श्रीसूरव्य नम श्रीसूरव्यय नम श्रीसूरव्यय नम श्रीसूरव्य नम श्रीसूरव्यय नम श्रीसूरव्यय नम श्रीसूरव्य नम सुरभ्य नम श्री श्री नम सुरभ्य श्री सुरभ नम श्री नमसुर नम श्री सुरभ्य नम श्री सुरभ्य नम श्री नम श्रीसूरभ्यय नम श्री सुरभ नमः श्री सुर नमसूरभ नम श्रीसूर नमः श्रीसूरभ्यय नम श्रीसूरभ्यय नम श्रीसूरभ्यय नमः श्री सुरभ्यय नम श्रीसूरभ नम श्रीसूर नमः श्रीसूरभ्य नम श्रीसूरभ्य नम श्रीसूरभ्य नमः श्रीसूरभ्य नम श्रीसूरभ नम श्रीसूरभ नमः श्रीसूरभ नम श्रीस्रभ नम श्रीसूरभ्य नमः श्री सुर बहुलाय नमः बहुलाय नमः श्री नमः श्री नमः श्री संगा नम श्रीअअकु भया नम श्रीअकु भया नम श्रीक्षेमा नम नमः श्री सख्याय नमः श्री नम नमः श्री भूय नमः श्री श्रीसहाय नमः श्री नमः नमः नमः श्री श्री श्री समृद्धिदेव नम समृद्धि श्रीकुणादेव नमः गोभ्यो नम ग्यस्तिष्क्षवन विहारीलाराज महाराज की कीजे। श्री अमुना महारानी की श्री अखिल गोवंश की श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ की श्री स्वरभ्ञ महामहोत्सव की श्री गौ नवरात्रि महामहोत्सव की श्री गर्ग संहिता कथा महोत्सव की श्री गोलोक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री निम्बार्क महाप्रभु की समस्त पूर्वाचार्य चरणन की समस्त आचार्य चरणन की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त ब्रजवा की, सागरिया की जे जे जे श्री सागरिया जय जय श्री हरि श्रीला अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात् पर, पर, पर ब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलय हे प्रत्यनिक। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्रीहरि की परम आराध्या उपास्या जगज्जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गोमाता के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए उन्हीं की कृपा करुणा से क्योंकि गो शब्द का अर्थ वाणी भी है और वाणी की प्राप्ति जो है गो माता से ही हुई हमारी शास्त्रों के अनुसार वाणी की प्राप्ति भी गाय की कृपा से हुई तो गाय की कृपा से हुई है, तो है। प्राण आत्मा को भी गो कहा जाता है वाणी को भी गो कहा जाता है तो वे चित्त शक्ति के रूप में हम सबके भीतर विराजमान हैं और वे वाणी के रूप में वे ही अनुग्रह करेंगी आज श्री रमणी महाराज जी कह रहे थे यह अत्यंत पवित्र स्थल है साधन के लिए अनुष्ठान के लिए यह अत्यंत उपयुक्त भूमि है पवित्र स्थल का प्रमाण क्या है पवित्र स्थल का प्रमाण यही है जहाँ की पावन भूमि का संस्पर्श प्राप्त होते ही हमारे अंतकरण की स्थिति विलक्षण प्रकार की हो जाए हमारे चित्त में बहुत सुंदर सात्विक भाव जागृत होने लग जाए यही उस भूमि की दिव्यता का प्रमाण है और आज हमको उसका प्रमाण मिल गया हमारे परम स्नेही सतीर्थ श्रीमद् भागवत की गंभीर कथा कहने वाले परम आदरणीय पूज्य श्री स्वामी श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज उन्होंने कहा कि आज यहाँ की भूमि पर आने के बाद हमारे मन में ऐसी भावनाएं बार बार जागृत हो रही हैं कि हम सब छोड़ के यहीं रह जाएं लेकिन जहां गुरुजनों के स्थान की सेवा मिली हुई है लोग कहेंगे कि छोड़ के मैदान भाग गया दूसरी बात आपने कही कि यह भी प्रेरणा यही की पवित्र धारा से प्राप्त हुई कि अब हमें भी अपना यह जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित कर देना चाहिए हम जहां भी हैं वहीं रहकर गौ सेवा करें हम अत्यंत भाग्यशाली अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि अब वैसे श्रवणानंद जी हमारे बड़े स्नेही हैं पर आज उन्होंने यह बात इस पवित्र धरा पर गौ माता की सनिधि में कहकर हमारे हृदय के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है कि हम अपना जीवन गौ सेवा के लिए गो रक्षण गो संवर्धन के लिए समर्पित कर रहे हैं अब हमें भी थोड़ा बल मिल गया कि वृंदावन में हम अब एक और एक ग्यारह हैं आप तो संत हैं हमारे अपने ही हैं सच्ची बात है बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहे हैं जिन किन्हीं महानुभावों को भगवान ने वाणी की सेवा प्रदान की है कथा प्रवचन की सेवा भगवान ने जिन्हें सौंप रखी है वे सभी भारतवर्ष के उपदेशक धर्माचार्य कथाकार श्रीमद भागवत रामचरितमानस आदि पवित्र ग्रंथों के व्याख्याता केवल इतना निश्चय कर लें कि हम अपने प्रत्येक प्रवचन में कम से कम 10 मिनट विशुद्ध गो उपासना की चर्चा अवश्य करेंगे इतना ही यदि कोई निश्चय कर लें भारतवर्ष के सभी छोटे बड़े भक्ता महानुभाव तो हम समझते हैं संपूर्ण राष्ट्र में गोरक्षण और गो सेवा की एक महान क्रांति आ जाएगी मदन मोहनदास जी भी लगातार कथाओं की सेवा में व्यस्त रहते हैं आज हम हवन कर रहे थे तो हमारे मन में आया तो हमने कहा पता नहीं फिर भूल जाएंगे आप गोवर्ती ही हैं लेकिन आज हमने इनको कहा कि आप निष्ठा पूर्वक यहाँ गोवृत्ति हो जाइए और यह निश्चय कीजिए कि हम प्रत्येक कथा में प्रत्येक दिन गौ माता की चर्चा अवश्य करेंगे क्योंकि आप स्वयं गौसेवा भी करते हैं गौसेवक हैं स्थान में गाय है ठाकुर जी को भारतीय देसी गाय के दूध दही घी कई भोग लगता है तो ये कहना भी आप आरंभ करें दुख की बात यह है कि हमारे हृदय से गाय चली गई है हमारे हृदय में गौमाता की पुनः प्रतिष्ठा कैसे हो उसके दो ही साधन हैं प्रथम साधन है गव्य पदार्थों के आहार का निश्चय करते हुए स्वयं सेवा पहला पहला साधन है भारतीय देसी गाय के दूध दही घी को ही हम आहार के रूप में ग्रहण करेंगे बाजार के घी का प्रयोग नहीं करेंगे बाजार की मिठाइयों का प्रयोग नहीं करेंगे ये भीतर से पक्का निश्चय हो स्वास्थ्य भी इसमें सुरक्षित है अब बड़ी सरलता से निर्वाह हो जाता है सरसों खरीद लो और उसको पिलवा लो स्पेलर पर खली गोमाता के काम में आ जाएगी और तेल आपके काम में आ जाएगा तेल में शुद्ध सरसों के तेल में छुका हुआ साग पाया जा सकता है दाल पाया जा सकता है पाई जा सकती है सूखी रोटी पाई जा सकती है कोई समस्या नहीं फिर भी किसी का मन है कि नहीं हमको खीर खानी है दही खाना है दूध पीना है तो बाजार के सिंथेटिक मिलावटी दूध के नाम पर पता नहीं किया है क्या हम कहें उससे उससे करोड़ गुना श्रेष्ठ है पथमेड़ा से उत्पादित भारतीय देसी गाय का दूध का पाउडर हमारे ठाकुर जी के श्री मलुक पीठ में बड़े से बड़े भंडारे में भी बाहर की चीज का प्रयोग नहीं होता तो यहाँ का जो उत्पादन है दूध का पाउडर अधिक दूध प्राप्त न हो कथनचित तो दूध का जो पाउडर है देशी गाय के दूध का पाउडर बहुत सुंदर खीर बन जाती है थोड़ा उसमें गौ माता का घी और छोड़ दो फिर क्या कहना और सुंदर हो जाती है दही बहुत सुंदर बन जाता है छाछ बहुत सुंदर बन जाती है और अब की बार पीछे ठाकुर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी हमारे ब्रज के बहुत श्रेष्ठ श्रीमद भागवत के सरस प्रवचनकार हैं संपूर्ण विश्व में उन्होंने ब्रजमंडल की श्रीमद भागवत की सुरभि को सुबासित किया है वे कह रहे थे इस बार कि महाराज ये तो हमारा बरसों से निश्चय है कि हम देसी गाय का ही दूध लेते हैं और देसी गाय का ही घी लेते हैं भारतीय देसी गाय बाहर जाने पर कभी कभी दूध की समस्या होती थी सो जब से पथमेड़ा के दूध का पाउडर निकला है बोले हम विदेश भी जाते हैं तो पाउडर लेके जाते हैं आ हमारा बढ़िया काम चल जाता सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई अभी कुछ दिन पूर्व की बात है क्योंकि सिद्धांत है आहार की शुद्धि से अंतकरण की शुद्धि का गहरा संबंध है गव्य पदार्थों के आहार से ही हमारे मन में गो उपासना के संस्कार जागृत होंगे भक्ति के संस्कार जागृत होंगे तो हम गव्य पदार्थों का आहार करते हुए गो सेवा करें यह पहला साधन है और दूसरा साधन है अपने विचारों के माध्यम से अपनी वाणी के माध्यम से हम गोभक्ति को सभी के मानस में प्रतिष्ठित करें गव्य पदार्थों के आहार का का निश्चय नहीं होगा और स्वयं गोसेवा नहीं होगी तो वाणी में वह वल नहीं आवेगा जिससे लोगों के चित्त में गोभक्ति की प्रतिष्ठा हो सके इसके लिए ये साधन करते हुए और गो महिमा जो धीरे धीरे विलुप्त हो गई है उसको पुनः प्रवचनादि के माध्यम से प्रतिष्ठित किया जाए ये दो साधन ऐसे हैं और सब सब लोग तो अपनावे ही केवल भगवान ने जिन्हें कथा कीर्तन की सेवा दे रखी है वे लोग यदि इन्हें अपना लेवें तो हम समझते हैं यद्यपि निराशा बार बार होती है कि 66 जैसी स्थिति कैसे बनेगी लेकिन हम यह निश्चय पूर्वक कह रहे हैं कि भगवत कृपा से गो माता के संकल्प से यदि ऐसा हो जाए केवल भारतवर्ष के वक्ता यह निश्चय कर लें वे स्वयं गोवर्ती हो जाएं, गव्य पदार्थों के आहार का निश्चय करें और किसी ने किसी रूप में स्वयं गौ सेवा करें ऐसा वे निश्चय कर लें और गौ उपासना की बात कहने लग जाएं तो पहले तो प्रचार के साधन ही बहुत कम थे हम समझते हैं कि पुनः एक बार संपूर्ण भारत राष्ट्र ही नहीं भारतीयता का आदर करने वाले दुनिया के किसी कोने में भी जहां लोग विराजमान हैं सबके सब इस महनीय आंदोलन के साथ कटिबद्ध होकर खड़े हो जाएंगे उपासना में बहुत बल है उस उपासना का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है गो नवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ जब से यहाँ हुआ है 2011 में हुआ ब्यासी दो हजार में आज 2014 है ये चौथा महोत्सव है एक महोत्सव ब्रजभूमि में सूर्य श्याम गौशाला में 2012 वाला जो गौ नवरात्रि महोत्सव है वहाँ हुआ ये चौथा चतुर्थ महोत्सव है ना ये चतुर्थ महोत्सव है चलो हम और आप तो हो सकता है पक्षपाती या आग्रही हों किसी तटस्थ व्यक्ति को ये कार्य सौंपा जाए कि 2011 के समय से लेकर अब तक थोड़ा थोड़ा मूल्यांकन करें कि उस समय के बाद कितनी गौशालाएँ खुल कितने अंश में गो उपासना और गो भावना जागृत हुई यदि इसका शोध किया जाए तो हम ये विश्वासपूर्वक कह रहे हैं कि आशातीत परिणाम सामने आएगा अभी कल ही चमखर के महासती की भूमि के लोग सीतापुर के लोग महोली के लोग गो प्रेमी गो गोभक्त कल ही कह रहे थे यद्यपि वहाँ का यह पहला कार्यक्रम था लेकिन लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गौ माता की सेवा की भावना प्राप्त हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौ उपासना से जुड़े हैं अब सोचिए बिल्कुल या तो ये झूठ बोलते हैं हम तो सबकी बात पर विश्वास करते हैं यदि ये झूठ नहीं बोलते हैं एकदम सही बोल रहे हैं तो आप विचार कीजिए कि ये कितना प्रभाव होता है गोमाता की चर्चा का निश्चित प्रभाव होता पथमेड़ा की ही पावन भूमि में एक प्रेरणा प्राप्त हुई थी हमने उस प्रेरणा को पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी के चरणों में निवेदित किया था मंच पर कहने योग्य सब बात मंच से नहीं कही जा सकती है लेकिन वो भगवत संकेत ही था कि गौ माता की प्रेरणा थी कि गौ माता की या, यात्रा निकाली जाए और हम विचार भी महाराज जी से करते रहे कैसे निकाला जाए क्या किया जाए सहज ही गो यात्रा का ब्रज ब्रज चौरासी को उसकी यात्रा का संकल्प बना और पहले से गाय का उसमें कोई गो यात्रा होगी ऐसा कोई विचार नहीं था केवल ब्रज यात्रा का भाव बना और वो ब्रज यात्रा सहज ही गिरिराजी की कृपा से गो यात्रा के स्वरूप में प्रकट हो गई और उस गोयात्रा का प्रभाव यह हुआ कि उस यात्रा में जो लोग भी थे बाहर के और तो और महाराज जी उड़ीसा के बहुत लोग आए थे उस यात्रा में उत्कल प्रदेश के एक संत के माध्यम से आए थे तो वे लोग भी वहां से गोवृत्ति बन के गए अब कई बार उनको वहां उपलब्ध नहीं होता तो बाबूजी को फोन करते हैं अब गोव्रती बन गए उड़िया में बोलते हैं उनसे गोवर्ती बन गए हैं अब हमको दूध नहीं मिल रहा है ये नहीं मिल रहा है जल्दी तो भिजवाइए ये कुछ सामान मंगा के वहां अपने यहां भी रखते हैं कैसी समस्या आ जाए तो वहां से ले लो अब प्रभाव नहीं होता तो वे लोग गोव्रति कैसे होते मध्य प्रदेश के बहुत ग्रामीण लोग आए थे जिन लोगों ने अपने घरों से गाय खोल दी थी सब ने अपने घर में गाय पाल ली मिश्रा जी हैं इसके पहले इनके घर में कोई गाय नहीं थी और गाय रखने का शायद कोई इनका भाव भी नहीं रहा होगा लेकिन ब्रज गो यात्रा के बाद अभी कितनी गाय है सात गाय है सात गाय आपके ठाकुर जी के यहां और महाराज जी इतनी सूचनाएं आई इतनी सूचनाएं आई कि हम क्या कहें आपको क्या निवेदन करें इतनी सूचनाएं आई कि महाराज जी हमने जाते ही गाय खरीद ली देसी गाय रख ली हम गोवृती हो गए हम समझते सात आठ हजार लोग यात्रा में थे उनमें से कम से कम पांच हजार परिवारों में गाय आ गई ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि महीना भर गाय रखो गाय रखो गाय रखो ये कथा उन्होंने सुनी और महीना भर तक उनको भारतीय देसी गाय के घी और दूध से निर्मित प्रसाद पाने का अवसर प्राप्त हुआ उससे एक महीने में उनकी ऐसी मानसिकता बन गई कि तमाम लोग गो उपासक तैयार हो गए निश्चित प्रभाव होता है हमें भी अब और अधिक पुष्टि प्राप्त हो गई है हमारे श्री श्रवणानंद जी महाराज ने कह दिया कि अब हम यह गौ से यह जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं हमारा हृदय अत्यंत आह्लादित है अभी तो भगवान आपसे खूब कथाओं की सेवा ले रहे हैं और भूविग्रणन तथे भूरीदा जना बहुत अच्छी बात है लेकिन जब विशेष रूप में स्थान की व्यवस्था और सेवा का भी भार अभी तो पूज्य महाराज जी संभाल रहे हैं विशेष रूप में जब प्राप्त होगा तो हम निश्चित विश्वास करते हैं कि एक विशेष आदर्श युक्त आदर्शयुक्त सेवा वहाँ होगी और संपूर्ण स्थान पूर्ण गोवृत्ति होगा ऐसा हम विश्वास व्यक्त करते हैं श्री बद्रीनाथ जी गोवृत्ति हो गए हैं श्री धरणीधरदास जी महाराज बैठे बद्रीनाथ जी गोवृती हो गए हैं और राम राजा सरकार गोवृत्ति हो गए हैं अब बद्रीनाथ जी भी बा, बाहर के दूध दही घी का प्रयोग नहीं होगा नहीं हो रहा है और हम भगवान जगन्नाथ से ही प्रार्थना करते हैं कि वे नव कलेवर तक पूर्ण गोवृति हो जाए और ये जगन्नाथ जी के प्रतिनिधि स्वरूप जो संत हैं उन्हें यह कार्य करना है 2015 तक जगन्नाथ जी पूर्ण गोवृत्ति हो जाएंगे वैसे देखिए एक बात हमारी है उसे आप क्षमा करेंगे भगवान तो गोवर्ती ही हैं हम लोग गोवृत्ती नहीं है ठाकुर जी तो गोवर्ती हैं भारतीय देसी गाय के दूध दही घी के अतिरिक्त कोई चीज उनको धरा वो पाते ही नहीं आरोगते ही नहीं तो वो तो पक्के गोवर्ती हैं ठाकुर जी तो परिपक्व गोवर्ती हैं हम लोग गोवृत्ती नहीं है प्रसाद के नाम पर जाने क्या क्या चीज भोग लगा के खाते हैं यह एक श्रेष्ठ साधन है प्राचीन काल में अलग से गो महात्म्य को कहने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जो समाज और वातावरण में सहज स्वाभाविक संस्कारों के रूप में प्रतिष्ठित रहता है उसके पृथक उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती उपदेश की आवश्यकता उसी की प्रति है जिसका ह्रास समाज में हो जाता है और आज गो उपासना के जो संस्कार हैं गो भक्ति के जो संस्कार हैं उनका ह्रास हुआ है इसलिए उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है और वो प्रतिष्ठित कैसे होगा वो तो प्रतिष्ठित होगा इसी माध्यम से कि व्यास वाल्मीकि प्रवृत्ति ऋषियों ने इतिहास पुराण में स्मृतियों में जहां जहां गो विषयक चर्चा की है गो महात्म्य की चर्चा की है उन्हें हम अपने ध्यान में केंद्रित रखें और उनकी विशेष चर्चा हम प्रत्येक प्रकरण में करें बस यही एक माध्यम है सबके हृदय में, सब में गाय को प्रतिष्ठित करने पूज्य श्री गोलक धाम वाले महाराज जी ने ये तो इतनी घटनाएं है, सुनाते हैं एक घटना किसी गोलोक परिकर के ही किसी प्रेमी की सुनाई कि अकस्मात उनके यहां क्या कहते रेड वाले कहते छापा वाले कहते क्या कहते हैं महाराज छापा वाले कहते है? छापा वाले लोग आ गए हम अंग्रेजी पढ़े नहीं बिहारी शरण जी क्या कहते हैं छापा मारते हैं रेड वाले हैं वो लोग आ गए तो एक बछिया थी उसको प्रणाम करके वो जो सेठ जी उन्होंने उसके कान में प्रार्थना की बछिया के कि देखो अब ये आ गए हैं आपको इलाज रखनी बछिया थी महाराज जी बाबा उनके कारखाने में ऐसी बछिया कोई ले जा रहा था उन्होंने लेकर के उसको रखा और उसको खिला पिला रहे थे और केवल कान में कहके प्रणाम करके आके बैठ गए घबराए हुए तो थे जांच करने वालों को कोई ना कोई कागज मिली जाता है और वो कुछ न हो तो बहुत कुछ बना सकते हैं उनमें ये सामर्थ्य भगवान देते हैं भगवान देते हैं या उनकी आधुनिक विद्या देती है तो वे ही जाने जिससे चिढ़ जाएं तो विधि व्यवस्था को अपने विचारों के अनुकूल अनुकूल प्रस्तुत करना ये तो उनका कार्य ही है वे सब आए अधिकारी और उन्होंने सारी फाइलें देखी उसी में कुछ ऐसा कागज़ था कि जो होता तो कोई समस्या आ जाती लेकिन उस पर दृष्टि ही नहीं गई पूरा देख करके और क्या ओके okay, राइट right कहते क्या कहते वो करके चले गए कि बिल्कुल सही काम सब सही पाया गया और कोई किसी प्रकार की कमी नहीं पाई गई और महाराज केवल बचिया को निवेदन करने से उनका संकट टल गया और उनकी फिर बड़ी गो सेवा की निष्ठा हो गई और वे अपने कारखाने में आज भी गायों को रख करके सेवा करते हैं जाने कितनी ऐसी घटनाएं तो गाय को मन में बसाने की आवश्यकता है पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज उनके पास कोई प्रेमी पहुँचते थे तो जब बाबा विशेष प्रसन्न होते और कोई पूछता कि बाबा कोई आज्ञा दीजिए तो परम गोभक्त ब्रजनिष्ठ रजनिष्ठ पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास कहते थे गाय को मन में बसाइए कोई आज्ञा मांगता कि कोई आज्ञा दीजिए तो कहते गाय को मन में बसाइए गाय हमारे मन में प्रतिष्ठित तो हो जाएगी तो गो उपासना स्वाभाविक बनने लग जाएगी फिर कहने की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं श्री छत्तीसगढ़ वाले श्री बालकदास जी ने भी आप सबको निमंत्रण दिया राम जी की ननिहाल में आने का ये भी बड़े अच्छे सक्रिय और समर्पित गो रक्षण और गो संवर्धन के लिए संत हैं भगवान कृपा करें हर प्रांत में दसवीं संत इसी प्रकार के प्रकट हो जाएं तो बहुत कार्य गो माता का होगा श्री गिरराज जी गौ माता की रक्षा करेंगे गिरिराज जी ने ही गो माता की रक्षा की इंद्र के कोप से और आज फिर शासन रूपी इंद्र गोवंश के विनाश के लिए कटिबद्ध है तो आज फिर हम लोगों के सामने वही उपाय है श्री ठाकुर जी गिरिराज उठावें और गो माता की रक्षा पर एक बात हम निवेदन करें बहुत ध्यान से सुनने की है ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के चरणों में गोरक्षण की प्रार्थना पहले नहीं की इंद्र का कोप जब हुआ और भयंकर घनघोर वर्षा के लक्षण जब आकाश में प्रकट हुए तो ब्रजवासियों ने सर्वप्रथम गोवंश की सुरक्षा के लिए स्वयं प्रयत्न किया पूरी शक्ति अपनी लगा दी और जब वे यह समझ गए कि यह भयंकर दैवी प्रकोप है अब मनुष्य के बस की बात नहीं है अब मानवीय शक्ति यहां काम नहीं करेगी तब उन्होंने कृष्ण कृष्ण महाभागत नाथम गोकुलम प्रभो हे कृष्ण हे कृष्ण हे महाभाग तन्नाथम गोकुल प्रभो हे प्रभो यह गोकुल यह गायों का समूह आपके ही आश्रित है इसलिए आप कृपा करके इंद्र के कोप से गोवंश की रक्षा करें भगवान ने पुकार सुनी प्रार्थना सुनी और प्रार्थना सुनकर आश्वासन दिया तस्मान मच्छरण गोस्थम मन्नाथम मतपरिग्रह गोपाए स्वात्मयोगे न सोये व्रत आहिता भगवान करें तस्मा मच्छरण गोष्ठम ये जो गोष्ठ है वह मेरे ही शरण है शरण शब्द के दो अर्थ हैं, घर और रक्षक अर्थात इस गोवंश का आश्रयदाता मैं ही हूं घर माने आश्रय स्थल इन गो इस गोवंश का आश्रय स्थान में ही हूं मैं ही इस गोवंश का एकमात्र रक्षक हूं तस्मान मच्छरण गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रह दूसरा भाव है मैं स्वयं गोष्ठ में गोष्ठ के आश्रित हूं गोशाला ही हमारा घर है हम सबकी रक्षा करते हैं पर हमारी भी रक्षा गोपियां, गोवर और गोमूत्र का अभिषेक करके गोपुच्छ से झाड़ा लगा कर करती हैं अव्यामणिमास्तव जान थोरू यज्ञोच्चितटम जठरम हयास्या इसलिए यह मेरा घर है और यह मेरी रक्षिका हैं यह मेरी स्वामिनी है और यह मेरा परिग्रह है यह मेरी संपत्ति है जो अपना धन है अपनी संपत्ति है उसे बचाने की किसी को प्रार्थना नहीं करनी पड़ती जिस जिस वस्तु के प्रति स्वत्व होता है उसकी सुरक्षा व्यक्ति स्वयं करता है इसलिए गोपाए स्वात्म योगे इस गोवंश की रक्षा में करूंगा सोयम मे व्रत आता आज गोरक्षण का व्रत उपस्थित तो हो गया है मैं गोरक्षण करूंगा और भगवान ने गोवर्धन उठाया लोग पूछते हैं महाराज आप इतनी महिमा गाय की गाते हैं गोवंश की गाते हैं भगवान कहां चले गए भगवान क्या देख नहीं रहे हैं अत्याचार को भगवान गाय की रक्षा क्यों नहीं करते गाय में भगवान विराजते हैं क्यों रक्षा नहीं करते सही बात यह है कि भगवान देख रहे हैं हमने अपनी सामर्थ्य इन मनुष्यों को प्रदान की है देह प्रदान किया है इंद्रियां प्रदान की है बुद्धि प्रदान की है विवेक प्रदान किया है उचित अनुचित का विचार करने की सामर्थ्य प्रदान की है मेरे द्वारा दी गई सामर्थ्य का यह उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं ईमानदारी की बात है भगवान ने हम मनुष्यों को जो कुछ दिया है उसका चौथाई भी हम गो रक्षण और गो संवर्धन के लिए समर्पित नहीं कर पा रहे हैं यदि हम ऐसा करें चौथाई भी प्रयत्न हम करें ईमानदारी से अब फिर न हो तो हमें विश्वास है आज भी श्री कृष्ण प्रकट होकर गोरक्षा के लिए तैयार है लेकिन भगवान ने हमको सामर्थ्य दिए हम उसका विनियोग तो गोमाता के चरणों में करें हमने गोरक्षण का प्रयास ही कहा किया है जैसा प्रयास होना चाहिए था नहीं किया है हमारे श्री शिवनानंद जी ने खूब दर्शन किया हमारे पूज्य श्री खाक चौक वाले महाराज जी का श्री पहाड़ी बाबा महाराज का बड़े थक्कड़ तपस्वी महापुरुष थे सैकड़ों साल पहले महात्मा कैसे रहते होंगे उसकी उसका ये नमूना थे एक लंगोटी में नीम के नीचे खाली तखत पर महाराज विराजमान रहते ऐसे अपरिग्रही संत थे आपने जीवन में स्वामी जी दो लंगोटी नहीं रखी हमने एक बार महाराज जी से पूछा महाराज जी लंगोटी तो दूसरी होनी चाहिए अरे बोले बच्चा क्या बतावें साधु के पास और किसी चीज़ का दरिद्र नहीं रहता लंगोटी का दरिद्र रहता है छोटा कपड़ा उड़ जाता है कभी बदल भी जाती है तो चिंता रहती लंगोटी उड़ ना गई हो लंगोटी बंदर ना फाड़ दे लंगोटी कोई दूसरा न पहन ले लंगोटी बदल गई और एक ही रहेगी तो क्या चोरी होगी क्या बदलेगी एक रखते एक अचला एक ही साफी और एक ही लंगोटी न दो अचला रखते न दो साफी रखते न दो लंगोटी रखते ऐसा उनका जीवन था और बहुत स्वल्प आहार था उनका एक बार उनके शरीर में तेज ज्वर था बुखार था बुखार आता तो उल्लंघन शुरू कर देते थे पुराने महात्मा तो फलाहार लेते थे दिन में साग भी नहीं लिया शाम को हमने ठाकुर जी को मंदिर में दूध का भोग लगाकर गिलास उनको दिया तो उन्होंने ऐसे गिलास को छूके सिर से लगा लिया और कहा तुम पी जा महाराज जी आप दूध नहीं पिएंगे दिन में भी आपने कुछ नहीं लिया दूध तो ले ही ले महाराज जी बोले आज मेरे द्वारा गो सेवा नहीं बनी है हम रोज सानी बनाते थे पानी पिलाते थे धार काटते थे आज हमारे हाथ से गो सेवा नहीं हुई तो हम गाय का दूध पीने के अधिकारी नहीं जो स्थान के मुखिया श्री महंत सब जिनके मार्गदर्शन में सारी व्यवस्था संचालित हो रही है हम प्रार्थना कर रहे हैं आज बुरा नहीं मानना जहां स्थानों में गाय है वहां दूध के लिए बहुत झगड़ा होता है दूध दही के लिए सब खाने पीने के लिए तैयार हैं लेकिन गोबर उठाने के लिए कोई तैयार नहीं सानी बनाने के लिए पानी पिलाने के लिए कोई तैयार नहीं पूज्य महाराज जी बैठे हैं क्या आज से तीस चालीस वर्ष पहले किसी संत के स्थान में पैसा देकर गोसेवक रखा जाता था क्या आज की स्थिति देखिए हा महाराज जी स्थान में सात आदमी गोसेवा कर रहे हैं अब सोचिए भावना में कितना ह्रास हुआ है सेवा की भावना धीरे धीरे कम होती चली जा रही है पहले तो हम लोग भगवान के द्वारा दी गई शक्ति को गो माता की सेवा में समर्पित करें तन की मन की धन की शक्ति गो सेवा में लगावे गो संरक्षण गो संवर्धन में लगावे और इतना सब करने के बाद भी यदि हमें लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो पाया केवल भगवान ही सहायक हैं तो हम निश्चय पूर्वक कहते हैं जो भी गो भक्त हैं वे सब एकजुट होकर गिरिराजी की तरहटी में बैठ जाएं। गिरराजी के सामने हाथ खड़े कर दें, शरणापन्न हो जाएं गिरिराजी हे गिरिराजी कृपा करो रक्षा करो गोवंश की आइए निश्चय कर लें हमें और किसी के सामने धरना नहीं देना केवल श्री गिरिराज जी के सामने बैठ जाएं हे प्रभो जब तक संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय गोवंश संरक्षण संवर्धन का पूर्ण निश्चय नहीं हो जाता तब तक हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे हम आपके चरणों में अपना बलिदान कर देंगे यहां से जाएंगे नहीं अरे हम कहते दो चार लाख भगत बैठे तो सही एक लाख बाबा कह रहे एक लाख बैठे तो सही भगवान सर्वसमर्थ है लेकिन भैया वे एक लाख भी तैयार तब होंगे जब श्री श्रवणानंद जी की कोटी के वक्ता नित्य सबको प्रेरित करेंगे अपनी कथाओं के माध्यम से तो निश्चित वैसे लोग तैयार हो जाएंगे जो अपना सर्वस्व निवेदन करने के लिए उत्सुक हों हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं अब हम ग्रंथ की कथा का आरम्भ कर रहे हैं समय अधिक हो गया जितना समय है उसके अनुरूप हम चर्चा करेंगे यह महोत्सव जो है उसका एकमात्र प्रयोजन है जन जन में गोभक्ति की प्रतिष्ठा हो चैनल के माध्यम से सारी दुनिया के लोग इसे देख रहे हैं सब लोग गो उपासक बने गोवर्ती बने गोभक्त बने इसी के लिए ये है महोत्सव इसलिए महोत्सव में आदि से अंत तक जो कुछ भी हो रहा है वो सब गो माता की उपासना ही है हम लोगों का समय सार्थक है इस महोत्सव के माध्यम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे तो कथा के क्रम में हम निवेदन कर रहे थे श्री गर्ग संहिता की पवित्र परंपरा एवं बहुला स्वराजा जनक और श्री नारद जी के संवाद के रूप में कथा का विधिवत शुभारंभ श्री श्रीनारजी कह रहे हैं धन्यस्व राजूल श्रीकृष्ण हरिप्रिय तोभ्य दर्शन दातु भक्ते श्रोत्रगमिष्य हे राजसारदुल राजर्षि बहुलास्व आप धन्य हैं आप राजर्षि सत्तम हैं श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय कृपा भाजन हैं भगवान स्वयं आप पर इतना स्नेह करते हैं कि आपको तो निरंतर उपासना करने के कारण समय मिलता नहीं द्वारिका जाकर दर्शन करने का भक्ते भक्तेशोत्तरागमिष्य भक्तों के स्वामी श्री कृष्ण स्वयं ही तुम्हारे यहां आकर दर्शन देकर तुम्हें कृतार्थ करेंगे और महाराज जी दसम स्कंद उत्तरार्ध में वर्णन है बहुला स्वराजा जनक और सुतदेव ब्राह्मण के यहां भगवान द्वार का धीर श्री कृष्ण संपूर्ण ऋषि परिकर के सहित वहां पधारे अजब जनकपुर निकट आ गया तो ठाकुर जी ने कहा देखो भाई भगत हैं हमारे दो एक ब्राह्मण है एक राजा है पहले ब्राह्मण के यहाँ चले गए तो राजा जनक बहुलासु दुखी हो जाएंगे कहें भगवान तो ब्राह्मण देव हैं ब्राह्मण के यहाँ चले गए हमारे यहाँ भगवान नहीं आए उसको पीड़ा होगी राजा के यहाँ चले जाएंगे तो ब्राह्मण को पीड़ा होगी वह विचार करेंगे भाई द्वारिकाधीश मिथिलाधीश के यहाँ चले गए गरीब ब्राह्मण को कौन पूछे हम अपने दोनों प्रकार के भक्तों को राजी रखना चाहते हैं इसलिए हम दो स्वरूप धारण कर रहे हैं महात्माओं से कहा आप भी दो दो स्वरूप धारण कर लीजिए और श्री कृष्ण के दो रथ हो गए दो दो अश्व हो गए हैं इस रथ में भी सब्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक जुटे हुए हैं दूसरे रथ में भी सब्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक हो गए दारुक ने भी दो रूप धारण कर लिए जितने रथ थे सब दो दो हो गए वशिष्ठ जी दो हो गए विश्वामित्र दो हो गए दुर्वासा दो हो गए जितने महात्मा सबने दो दो रूप धारण कर लिए और एक ही साथ दोनों को कृतार्थ किया श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं एवं स्वभक्त योजन भगवान भक्त भक्तिमान उषित्वादिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारावती मगात यहाँ भगवान का विशेषण है भगवान कैसे भगवान की भगवान बोले भक्त भक्तिमान भगवान भक्तों में है भक्ति जिनकी ऐसे भगवान दोनों भक्तों को कृतार्थ करके द्वारिका पधारे यहां नारजी कह रहे हैं ृपम श्रुतदेव द्विजदेव जनार्दन स्मरत्यलम द्वारकायाहो भाग्यम सतामह नारजी कहते कितने भाग्यशाली हैं आप दो एक तो आप बहुला सुरजा जनक दूसरे सतेव ब्राह्मण इन दोनों का स्मरण द्वारकाधीश नित्य करते हैं ये तो वही बात हो गई भरत सरिस कोराम राम सने ही। भरत सरिस कोराम सने ही। जग जब जग जब राम राम ही सारा संसार राम राम जपता है पर राम जी भरत भरत जपते हैं ऐसे ही बहुलास सुराजा जनक आप धन्य हैं श्रुतदेव ब्राह्मण भी धन्य हैं सब तो द्वारकाधीश को भजते हैं और द्वारकाधीश आप दोनों को भजते हैं अब ये श्लोक तो इतना सुंदर है अग्रिम श्लोक महाराज जी नोट करने लायक लिखने लायक इतना सुंदर श्लोक है संसार का सबसे भाग्यहीन व्यक्ति कौन है? संसार का सबसे भाग्यहीन व्यक्ति कौन है नारजी कह रहे हैं लब्ध्वाप्य जिह्वा लब्ध्वा न कृष्ण लब्ध्वापि न कीर्त लब्ध्वाश्रेणी नारोहति दुर्मति वो दुर्बुद्धि अभागा मानव शरीर प्राप्त करके जिह्वा को प्राप्त करके श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता कीर्तनीयम न कीर्तित जो कीर्तनीय सदा हरि जो सदा कीर्तन के योग्य है ऐसे नित्य कीर्तनीय भगवान का कीर्तन नहीं करता जिह प्राप्त भई है मानव शरीर प्राप्त हुआ है फिर भी श्री कृष्ण का नाम नहीं जपता संकीर्तन नहीं करता नारजी कहती संसार का सबसे दुर्बुद्धि और सबसे भाग्यहीन व्यक्ति है हे राजन तुम भाग्यशाली हो तुम भाग्यशाली इसलिए हो कि तुम्हारी जिहवा निरंतर श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करती रहती है तुम निरंतर भगवान नाम का उच्चारण करते रहते हो इसलिए तुम अत्यंत भाग्यशाली हो रे मन कृष्ण नाम कह रे मन कृष्ण नाम कृष्ण नाम कहली जे कृष्ण नाम पहली कृष्ण नाम कही। बचन अटल करीमा नहीं गुरु के बचन अटल करीमा साधु समागम की साधु समागम की कृष्ण नाम कहली जय रे मन कृष्णाम पढ़िए गुणिए भगति भागवत पढ़िए गुणिए और कथा कथिकी जय नाम बिनु जन्म बादी कृष्ण नाम बिनु जन्म बादी था का जी जय हा वीर था का जी जय मन कृष्ण नाम नाम कही कृष्ण नाम रस बहो जात हे कृष्ण नाम रस कृष्ण नाम रस बहो जात है साबंत हुए पीजे वे साबंत हुए सूरदास परि शरण ता नम सफल करी आ, जनम सफल कर ली जय आ जन्म सफल कर ली जय प्रे मन कृष्ण नाम कैली जय रे मन कृष्ण नाम कैली कृष्ण नाम कृष्ण नाम नाम रे मन जिह्वा लब्ध्वा य्वा मोक्ष निश्रेणी स हति दुर्मति क्ष का अवसर प्राप्त के भी वह उसे प्राप्त नहीं करता संसार का आश्चर्य क्या है सबसे बड़ा आश्चर्य संसार का क्या है सुलभम भगवन नाम जिह्वाच वशिवर्तनी तथा नरकम या भगवान का नाम सभी जीवों के लिए अत्यंत सुलभ है अजिवा वशवर्तनी है हम जो बोलना चाहते वही बोलते फिर भी नरक जाना पड़ रहा है इससे अधिक दुख और दुर्भाग्य का और क्या विषय हो सकता है हे राजन इस वाराह कल्प में जो विलक्षण भगवद अवतार के चरित्र हैं उन चरित्रों का हम वर्णन कर रहे हैं प्राचीन समय की बात है दैत्य दानवों के पाप से त्रस्त यह पृथ्वी भूभा भूरि भार समाक्रांता पृथ्वी गोरूप धारणी गोरूप धारणी यह पृथ्वी ब्रह्मांडम शरणता श्री ब्रह्मा जी की शरण में गई और वहाँ थरथर कांपते हुए अनाथ के समान रुदन करती हुई गाय ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने गोरूप धारिणी पृथ्वी को आश्वस्त किया भगवान शंकर का स्मरण किया भगवान शंकर प्रकट हो गए देवता भी सब प्रस्तुत तो हो गए शंकर जी के सहित संपूर्ण देवताओं के सहित भगवान नारायण श्री ब्रह्मा जी भगवान नारायण के निज निवास स्थान श्री वैकुंठ धाम में गए नत्वा नवाचतुर्भुज विष्णु स्वाभिप्राय जगा अथोद विघ्नम देवगणम श्रीनाथ प्राहतम विधि चतुर्भुज भगवान विष्णु के चरणों में अपना संकट निवेदित किया भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि देवताओं इस बार संकट का समाधान हमारे पास भी नहीं है हर बार तुम्हें रक्षा कर लेता था लेकिन इस बार मेरे पास भी समाधान नहीं है बोले महाराज जब आपके पास समाधान नहीं है तो फिर किसके पास समाधान है श्री भगवान उवाच भगवान कह रहे हैं कृष्ण स्वयं विगणितांडपतिम परेशम साक्षादंड मत मतीव लील कार्य कदा न भविष्य ग्छासु तस्द पदम व्यय तव हे ब्रह्माजी महाराज आप संपूर्ण देवताओं के सहित जो गोलोक विहारी श्री कृष्ण हैं उनकी शरण में जाइए इस बार संकट का समाधान वे ही करेंगे हम भी आपके साथ चलेंगे हम भी उनसे प्रार्थना करेंगे यह सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा श्री ब्रह्मोवाच त्वत् परम न जाना परिपूर्णतम स्वयं यदि योन्यस्त साक्षा लोकम दर्शे न प्रभो ब्रह्मा जी बोले हम तो आपसे उत्कृष्ट तत्व कोई दूसरा है हम जानते ही नहीं हम तो आपको ही समझते हैं आपको ही मानते हैं और आप भी जिस तत्व की महिमा का गान कर रहे हैं वह परिपूर्णतम पर ब्रह्म परमात्मा गोलोक विहारी जो श्रीकृष्ण हैं आप कृपा करो उनके लोक का हमें दर्शन कराइए अब तक तो हम यही जानते थे कि सब कुछ आप ही हैं ऐसा कहते ही भगवान प्रसन्न हो गए विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी शंकर जी आदि समस्त देवताओं को लेकर ब्रह्मलो के ब्रह्मलोक के ऊपर जहाँ भगवान बामन ने पृथ्वी को नापते हुए त्रिलोकी को नापते हुए अपने पादांगुष्ठ से ब्रह्मांड कटाह में छिद्र कर दिया था जिस छिद्र से छिद्र के फूटने से वहाँ से अजस्र जलधारा प्रवाहित हुई थी जो जलधारा आज ब्रह्मद्रवा भगवती भागीरथी गंगा के रूप में इस धरती को पवित्र कर रही है वो ब्रह्म वो भगवान के पादांगुष्ठ के प्रहार से ब्रह्मांड फूट गया वहां छेद हो गया और उसके ऊपर जो दिव्य जल है ब्रह्मद्रव वही झरकर गंगा जी के रूप में आ रहा है उस छिद्र का आश्रय लेकर नारायण भगवान ब्रह्मा जी शंकर जी और इंद्रादी देवताओं के सहित उस छिद्र का आश्रय लेकर इस ब्रह्मांड की सीमा के बाहर चले गए महाराज जी वहां जाकर एक विलक्षण दृश्य देखा ब्रह्मांडके श्री बामनस विवेरे ब्रह्म द्रव समाकूले महाराज जी उस जलयान के मार्ग से देवता गए तो वहां क्या देखा कलिंब कलिंग, कलिंग बिंब बच्चे ब्रह्मांडम ददसुष्ट उन्होंने इस ब्रह्मांड को कलिंग बिंब के समान देखा कलिंग माने एक लाल रंग का फल होता ना तरबूजा कहते हैं एक खरबूजा होता, होता है एक तरबूजा होता है तरबूजा भीतर से लाल होता है ऊपर से हरा होता उसको कलिंग कहते हैं कलिंग बिंब बुंदेली लोग कलिंद्रा कहते हैं तो वो भी संस्कृत कलिंग शब्द का ये अप्रंश है तो वो उसके समान यह ब्रह्मांड दिखाई देने लग गया और ऊपर जब एकणव जल था ब्रह्म द्रव था उस द्रव में महाराज जी असंख्यों ब्रह्मांड लुढ़क रहे थे जैसे तेजी से पानी बहता है लिखा है इंद्राणी के फल जो होते हैं इंद्राणी के फल इंद्राणी के फल जैसे किसी झरने के प्रवाह में इधर उधर लुढ़कें ऐसे महाराज तमाम ब्रह्मांड जिनकी कोई गणना नहीं है करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे थे वहां के जल में श्री गोलोक बिहारी भगवान की करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड वहां लुढ़क रहे थे ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से पूछा शंकर जी ने पूछा कि जय जय प्रभो ये क्या है बोले क्या है ये जो नीचे तुम्हें ब्रह्मांड जिस ब्रह्मांड से हम लोग आए हैं वो कलिंद बिंब के समान दिखाई पड़ रहा है ऐसे ही ये सब ब्रह्मांड हैं एक एक के भीतर चौदह चौदह लोग समाये हुए हैं असंख्य प्रजा समाई हुई है और ये ऐसे ही यहाँ विचरण कर रहे इंद्राण फलानी व लुठंत वैजले विलोक के विस्मिता सर्वे बहुविता इव वो देख करके बड़े चकित हो गए कहते महाराज जी वहां से भी भगवान नारायण समस्त देवताओं को लेकर करोड़ों योजन ऊपर गए और वहां महाराज जी करोड़ों योजन ऊपर जाकर के आठ नगर मिले जिनके चारों ओर दिव्य चेहरे दीवारी थी बड़े सुंदर वहां की शोभा थी और साक्षात विरजा नदी वहां हिलोरें ले रही थी ये विरजा और कोई नहीं है ये नित्य गोलोक के चारों ओर प्रवाहित होने वाली विरजा साक्षात भगवती श्री यमुना जी हैं बोलो श्री यमुना की यमुना जी प्रवाहित हो रही थी संपूर्ण तटप्रदेश रेशमी वस्त्र से ढके हुए रेशमी वस्त्र के समान दिखाई पड़ता था बड़ी सुंदर शोभा महाराज मणियों के घाट बने हुए हैं सोपान बने हुए हैं बड़ी सुंदर वहां शोभा हो रही है वहां जाकर के देखा कि भगवान शेष विराजमान है सहस्रवदन हजार जिनके फण हैं मृणाल धवल हैं मृणाल के समान एकदम गौर वर्ण है हजार मस्तक हैं मणियां प्रज्वलित हो रही हैं ऐसे भगवान शेष विराजमान हैं और शेष छत्र लगाए हुए हैं और उनकी गोद में श्री नित्य गोलोकधाम विराजमान शेष की गोद में गोलोकधाम की स्थिति शेसी अपने गोद में गोलोक धाम को लिए हुए ये स्थिति वहां विराजमान हो रही है तस्योत संगे महालोको गोलोको लोक वंदिता यहां जहां साक्षात गोलोक विराजमान है ये भगवान शेष की गोद में ही विराजमान है कहते महाराज जी दर्शन करके सबको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ लेकिन बड़ा कठिन है इस गोलोक में प्रवेश कैसे किया जाए वहां कामदेव को भी अपने रूप लावण्य से तिरस्कृत करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पार्षद गोप विराजमान थे सबकी दो दो भुजाएं हैं सब मयूर पिछधारी मुकुट बांधे हुए हैं वेश से लगता है श्री कृष्ण ही है। लकुट हाथ में है बांसुरी है मयूर पिछ है आजान लंबित भुजाए हैं वे सब श्री कृष्ण के पार्षद गोलोक के नित्य गोलोक बिहारी के नित्य पार्षद उन पार्षदों ने अपनी लकुट लगा के रोक दिए कहाँ जाते बिना पूछे हम लोग क्यों खड़े हैं यही ठहर जाओ देवताओं ने कहा कि हम लोग लोकपाल हैं मैं ब्रह्मा जी हूँ ये शंकर जी हैं और ये हमारे भगवान विष्णु हैं ये देवराज इंद्र हैं ये वरुण हैं ये कुबेर हैं श्री कृष्ण का दर्शन करने हम लोग आए हैं उन गोप गणों ने जाकर के भीतर ड्यवी पर खड़ी सखियों से कहा गोपियों से कहा ऐसे ऐसे बहुत भीड़ आई है दर्शन करने के लिए क्या आ गया है क्योंकि महल में तो निकुंज द्वार पर तो छड़ी लेकर सहचरी ही खड़ी है वहां सखा भी नहीं है वहां सखी खड़ी है रंगदेवी सुदेवी ललिता विशाखा आदि यही सखियाँ हैं सखियों से कहा वहां पीताम्बरा बेत्रहस्ता पीतांबर धारणी एक सखी छड़ी लेकर के देवताओं के पास आई ये कौन सी सखी है नारजी कह रहे हैं इसका नाम है शतचंद्रानना सैकड़ों चंद्रमाओं की कांति भी जिसकी मुख कांति के आगे तिरस्कृत हो जाए ऐसी शतचंद्राना सखी आई और उसने कहा कि आप लोग आए हैं दर्शन के लिए आपका स्वागत है किंतु आपको परिचय देना पड़ेगा कि हम किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं किस ब्रह्मांड के इंद्रादि देवता हैं यह बताना पड़ेगा ब्रह्मा जी बोले ये और चक्कर पड़ गया अब हमें खुद ही पता नहीं कि हम किस ब्रह्मांड के हमको तो ब्रह्मांड से आए हैं पर हमको पता नहीं ब्रह्मा जी ने कहा कि हम आए तो ज़रूर हैं लेकिन ठीक ठीक पता हम अपना नहीं बता सकते कि हम किस ब्रह्मांड से आए हैं बोले जब पता ही नहीं तुमको मालूम है तब तो दर्शन बड़ा कठिन है पता तो बताना पड़ेगा बड़े लोगों के यहाँ कोई जाते हैं तो वहाँ पर्ची भिजवानी पड़ती है अमुक आए हैं उसके परिचय से आए हैं उससे मिलेंगे तब जाके वहाँ प्रवेश होता है ब्रिज में ये नहीं ब्रिज में और गोलोक में भेद नहीं है लेकिन बाबा या तो ब्रिजवासिन को ठाकुर जी ने गोलोक के दर्शन कराए कृष्णम च तत्र छंदो भी स्तूयमान सुविस्मिता कृष्ण की वहां स्तुति हो रही थी ग्वारिया बड़े प्रसन्न रहे भैया हमारे ब्रिज में तो कन्हैया ऐसे ही डोले गली गिड़ारन में गैयान के पीछे हियो ह्यो कर भयो डोले यहाँ तो कोई पूछे ही ना है। यहाँ तो या के बड़े जोर के ठाटे चलो याते दो चार खट्टी मीठी बातें तो करें वहाँ सबरे ठाकुर जी के पार्षद बोले ये ब्रज ना ये दिव्य धाम है दूर ते तो ही दर्शन कर ले अरे बोले ऐसे बैकुंठ में हमारी बलाए जाए जहाँ के देवतासों दो बात ना कर सके हमारा तो ब्रज ही अच्छो तो सब देखते हम ब्रिज में ब्रज भूमि में माधुर्य का प्रकाश अधिक है ऐश्वर्य तिरोहित है माधुर्य प्रकट है और जहां माधुर्य प्रकट है वहीं ठाकुर जी अति सुलभ हैं। महाराज जी वहां भी दुर्लभ हैं, हमारे ब्रज में दुर्लभ नहीं है और जगह तो पतों नहीं भजन करवे प्रभु भगवान मिले या ना मिले यहां तो ब्रजवासी सब खर्राटे ले रहे सोरे और जगह तो सबको बाल कृष्ण के दर्शन हो गए और जगह तो साधन कर भी प्राप्ति में संदेह है पर ब्रज में तो पड़े रहो कभी सो के जगोगे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा ब्रजसम और को नहीं धाम ब्रजसम और को नहीं धाम नागरी दासी का पद जा ब्रज में परमेश्वर हो सुधरे सुंदर नाम और को नहीं धाम ब्रज सम और को नहीं धाम ऐसा हमारा ब्रजमंडल है तब तो दर्शन दुर्लभ हैं तो ब्रह्मा जी उदास हो गए भगवान विष्णु की ओर देखा देखो तत्व की दृष्टि से भगवान दसवीस नहीं हो सकते वही श्री नारायण हैं वही श्री गोलोक विहारी हैं आ यदि ऐसा न होता तो ये नारायण भगवान उनका पता कैसे बताते कहीं वे चतुर्भुज रूप से बैठे हैं कहीं द्विज रूप से बैठे हैं ईश्वर में भी दूसरा ईश्वर रचने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वह एक मेवाद्वितीय है एक अद्वितीय है तो भगवान नारायण बोले ब्रह्मा जी से मत हो हम बताते हैं हम किस ब्रह्मांड से आए हैं बोले जिस ब्रह्मांड में भगवान का प्रश्न गर्भ अवतार हुआ है हम उस ब्रह्मांड के विष्णु हैं ये उसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं और ये उसी ब्रह्मांड के शंकर जी हैं और ये उसी ब्रह्मांड के इंदिरादि देवता है अब तो शतचंद्रान हाँ अब ठीक ठाक पता बताया अब बताते हैं जाकर के शतचंद्राना सहचरी गोपी ने भीतर जाकर कहा जय जय श्री गोलोक बिहारिणी बिहारी लाल की जय हो कहो सखी क्या संदेश लाई है बोले प्रश्न गर्भ अवतार जिस ब्रह्मांड में हुआ है उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि देवता आपके दर्शन की कामना से गोलोक के प्रथम ड्योढ़ी के द्वार पर खड़े हैं जाओ सखी वे सब हमारे ही स्वरूप हैं उनको आदर पूर्वक ले किया अब तो सबको आदरपूर्वक लाए हैं क्या दर्शन हुआ है अथ देव गणा सर्वे गोलोकम दिशु परम त्र गोवर्धनो नाम गिरिराजो विराजते। गोलोक के मध्य में श्री गिरिराज जी विराजमान है जैसे कमल पुष्प के मध्य में कमल की कर्णिका होती है ऐसे ही गोलोक कमल कुड कमल पुष्प के समान है कमलाकृति है और उसके ठीक बीचों बीच श्री गिरिराज जी विराजमान बोलो श्री गिरिराज महाराज की उस गोलोक का जो निकुंज प्रदेश है उसी का नाम श्री रास मंडल श्रीमद वृंदावन बसंत आदि छह निरंतर निवास करती हैं दिव्य रूप में निवास करती हैं महाराज जी कल्प वृक्षों के बगीचे हैं वहां रास मंडल सैकड़ों रास मंडल बने हुए हैं और उस नित्य गोलोक के मध्य में गिरिराज जी के सहारे यत्र कृष्णा नदी श्यामा साक्षात श्री यमुना जी प्रवाहित हो रही है तोलिका कोटिमंडिता वैदूर्य कृत सोपाना स्वच्छंद गतिरुत्तमा वैदुरमणि के जिनके घाट बने हुए हैं ऐसी यमुना जी प्रवाहित हो रही है ऐसा वृंदावन अत्यंत सुशोभित हो रहा है वृंदावनम्राजमान दिव्य द्रुम मलाता कुलम चित्रपक्षिम धुव्रातर वंशी वट विराजित सुंदर वंशी वट है और सुंदर लता पताए है और सच्चिदानंदमयी वहाँ की दिव्य भूमि है और वहाँ के खग मृग आदि भी सब सच्चिदानंद स्वरूप ही है मध्य में सहस्त्रदल पद्म है और वो सहस्रदल पद्म के ऊपर निकुंज बने हुए हैं उन निकुंज में कितने प्रधान बने हैं निज निकुंज कहते द्वा त्रिशदन संयुता बत्तीस वनों से युक्त वह दिव्य निकुंज है बत्तीस वन हैं हम लोग तो बारह बन बारह उपवन कहते हैं यहाँ गोलोक में नित्य गोलोक में 32 निकुंज वन विराजमान हैं महाराज उनके बड़ी बड़ी परकोटा बने हुए हैं बड़ी सुंदर उनकी शोभा है सात शहर दीवारियाँ दिव्य गोलोक धाम में हैं पताकाएं हैं और महाराज फूलों के महल बने हुए हैं वहाँ संगीत वालों को अलग से नहीं बुलाना पड़ता है वहाँ तो भौरे ही संगीत बजाते हैं राग राग्नियों में भौरे गूंजते हैं वे ही संगीत बजाते हैं वहां कोकिला गाती है और वहां मयूर भी स्वर में कूजते हैं पशु पक्षी वहां का दिव्य संगीत प्रकट करते हैं ये प्रकृति के मेघ नहीं वहां दिव्य मेघमाला है वे ही पखावज और मृदंग बजाते हैं ऐसी सुंदर वहां की शोभा हो रही है और वहां असंख्यों गोपियां विचर रही हैं बड़ी सुंदर उनकी शोभा है और महाराज जी क्या देखा गोलोक धाम में ये तो गोपो की शोभा है गोपियों की शोभा है अब जिनके नाम से यह लोक है गोमाता का लोक अब गोलोक की गाय कितनी सुंदर है हा हा हा बहुत सुंदर गाय है कोटिशाह कोटिशो गा वो द्वार लाख नहीं हजार नहीं करोड़ नहीं करोड़ों करोड़ों गाय एक एक निकुंज वन के द्वार पर है दिव्य गाय है इनकी कोई गणना नहीं है ऐसी करोड़ों करोड़ों गाय वहां हैं कितनी बड़ी हैं श्वेत पर्वत संकाशा ऐसे लगता मानो सफेद सफेद पहाड़ हो ओ महाराज विशाल काय है। गाय हैं दिव्य आभूषण मणियो से जटित आभूषण धारण किए हुए हैं सब दूध वाली पय स्व्या तरुण्य वहाँ बुढ़ापा नहीं होता वो सब गाय नित्य तरुण अवस्था में रहती हैं शील रूप गुण से युक्त हैं सवत् साह सबके पास बछड़े हैं और सबकी पूँछ जो है वो महाराज पीत पीतपुच्छा हैं पीली पूँछ है सबकी वैसे काली पूछ होती पर उन सबकी पूछ सोने के समान पीली है पीत पुछा हैं भव्य मूर्ति हैं कल्लोल कर रही हैं गोलोक में विचरण कर रही हैं उनके गलों में सुंदर घंटियाँ बंधी हुई हैं स्वर्णमयी उन घंटियों की बड़ी सुंदर आवाज आ रही है उनकी कटी में भी आभूषण है उनकी भी झलर झलर आवाज हो रही है उनके चरणों में नूपुर बंधे हुए हैं जब ये उछल कूद के चलती हैं बड़े सुन... ऐसे लगता है ये नाच रही हो गोलोक की गाय और उनके श्रृंग सब स्वर्ण मंडित हैं सबके श्रृंगों में स्वर्ण लगा हुआ है सुंदर स्वर्णमयी मालाएँ धारण किए हुए हैं हम लोगों ने यहाँ कितने तरह की गाय देखी श्वेत रंग की काले रंग की लाल रंग की अथवा चितकबरी भूरी श्यामा यही सब कलर होते हैं लेकिन वहाँ कितने कितने रंग की गायें हैं गोलोक धाम में पाटला हरितास्ताम्रा पीता श्यामा विचित्रिता धूम्रा यत्र कधा कुछ गायें तो एकदम खिले हुए गुलाब के समान है ये गुलाब ये गुलाब जो है ना ये भी गुलाब है पर यह विलायती है देशी गुलाब जो गुलाबी कलर का होता है और ये देशी गुलाब का दर्शन श्रीनाथ जी में होता है श्रीनाथ जी को माला पधराते श्रीअंग में सुंदर देशी गुलाब वही वस्तुता गुलाब है औषधीय गुण उसी में है सुगंध भी उसकी बड़ी दिव्य होती है कुछ गायें तो एकदम गुलाब जैसी है कुछ गायें महाराज जी एकदम हरी हैं तोता के रंग की हरी गाय देखी गुलाबी देखी नहीं देखी गोलोक धाम में हरी गाय भी हैं, गुलाबी गाय भी हैं और तामे के समान रंग वाली ताम्र वर्ण वाली तो यहाँ भी मिलती है ताबे के रंग वाली तामिया रंग वाली हैं और एकदम ये जो पीला फूल है ऐसे एकदम पीतवर्ण की भी गायें हैं, धुआं के रंग की गायें हैं श्यामा गायें हैं और कोयल के समान एकदम चमकती हुई काले रंग की भी गायें हैं और ऐसी भी गायें हैं जिनमें विचित्र चित्रकारी बनी हुई रंग बिरंगी गायें हैं ऐसी अनेक गायों का दर्शन किया कितना दूध देती है लोगों ने अपनी बुद्धि में भ्रम घुसा रखा है कि भैंस ज्यादा दूध देती है हम नहीं कह रहे हैं विश्व में यह प्रमाणित तो हो चुका है कि भारतीय देसी गाय दूध देने में विश्व में सबसे आगे है श्री प्रज्ञानंद जी को मालूम होगा आपको मालूम होगा डेनमार्क है कि न्यूजीलैंड है कहाँ वहां बताते कि भारतीय जो गिरी गाय है उसने एक एक दिन में 120 लीटर है कितना दूध एक दिन में 120 लीटर दूध तक दिया भारतीय गाय ने विदेश में कितना दूध 120 लीटर बताओ दुनिया में कोई 120 लीटर दूध देने वाली भैंस हो तो बताओ और भारतीय देसी गाय के दूध के औषधीय गुण जो उसमें प्रतिष्ठित हैं वो विश्व की किसी प्रजाति में प्रतिष्ठित नहीं है मैं इसमें तो ही कहां से सकते हैं पैतीस से लेकर चालीस लीटर तक दूध देने वाली गाय का दर्शन तो हमने भी किया एक दिन में पैंतीस चालीस लीटर दूध देने वाली भारतीय गाय गोलोक की गैया कितना दूध देती हैं? समुद्रव दुग्ध दास एक एक गाय में इतना दूध है कि छीर समुद्र बन जाए हर ब्रह्मांड में छीर समुद्र है तो कहां से आए ये गोलोक की, की गायों के दूध से ही समुद्र बन गए दोहनी नहीं है ठाकुर जी का दर्शन करके वाद से उमड़ता है दूध झरता है महाराज समुद्र बन जाता है दूध दूध का समुद्र जिनके एन में हिलोरें ले रहा है ऐसी गाय महाराज जी और सुंदर उनकी शोभा हो रही है ऐसी सुंदर गायें उछल कूद रही हैं हिरन के समान बड़े बड़े वृषभ डीलडोल के बड़े विशाल काय वृषभ घूम रहे हैं जो ढहक रहे हैं धर्म धुरंदर है महाराज उनके बड़े बड़े नेत्र हैं बड़े बड़े श्रंग हैं उन वृषभों को देखकर देवता भी ये जो इस ब्रह्मांड के देवता गए ना वो भी थोड़ा संकोच कर रहे हैं इतने बड़े डिलडोल के बैल हैं। वो तो भी हाथ जोड़कर उनको आगे बढ़ रहे हैं ऐसे वृषभ गोलोक में दिखाई पड़े आज हम लोग सौभाग्य से यहां भी है यहां भी यही झलक यज्ञशाला के जो पवित्र वृषभ हैं महाराज क्या कहना वो श्याम रंग का वृषभ तो ऐसा है कि लगता है कि बिल्कुल गोलोक से ही आया है ऐसे सुंदर सुंदर वृषभ हैं यहाँ इस प्रकार की झांकी हो रही है गायों की वृषभों की तो वहाँ का तो कहने ही क्या है वो तो अनिर्वचनीय अवस्था की बात है और बड़े बड़े सृंग हैं बड़े बड़े उनके ककुद हैं ऐसे दिखाई पड़े और ग्वाल वाल वहाँ दिखाई पड़े गोपालाह बेत्र सबके हाथ में छड़ी है सबके शरीर का संग रंग श्याम है सबके हाथ में बंसी है और सब कृष्ण लीला का गान कर रहे हैं और गान करके श्री ठाकुर जी को भी मोहित कर रहे हैं ऐसी सुंदर लीलाओं का गान कर रहे हैं कामदेव को अपने रूप से मोहित कर रहे हैं वहाँ उसके ऊपर षोडश दल कमल है शास्त्र दल कमल है उस शस्त्रदल कमल, कमल पर भगवान का निज न कुंज विराजमान है उस शास्त्रदल के ऊपर सोडस दल कमल है उस सोड़स सोड़स दल कमल के ऊपर अष्टदल कमल है और उस अष्टदल कमल पर तीन सीढ़ियां हैं उन पर सिंहासन बिछा हुआ है और उस सिंहासन पर राधा रानी के सहित श्री गोलोक बिहारी विराज ये नित्य गोलोक धाम में श्री कृष्ण की झांकी है सिंहासनम परम दिव्य कौस्तुभ खचितई शुभ दद्र सुदेवताे सरवा श्रीकृष्ण राधयायुत राधा रानी के सहित श्रीकृष्ण महाविराजमान है कैसी सुंदर शोभा है धिका लंकृत श्रीराधिका लंकृत बाम बा स्वच्छ वक्रीकृत दक्षिणा घृ क्या सुंदर झांकी है स्वच्छंद वक्रीकृत दक्षिण घृम अपनी इच्छा से ही अपने दाहिने चरण को बाएं चरण की ओर मोड़े हुए हैं श्रीदार बंशी धरम सुंदर मंद बांसुरी है बड़ी मीठी हंसी है भ्रूमंडला मोहत का भ्रूमंडला भ्रूमंडला मोहित काम रासिम वे गोलोक बिहारी श्री कृष्णा अपने कमान के समान खिंची हुई बहु को जब ऐसे इधर उधर बड़े बड़े नेत्रों से देखकर थोड़ी भों नचा देते हैं तो महाराज काम कोटि मनमथ मनमथा कामदेव के मान का भी मर्दन हो जाता है ऐसे बनमालाधारी मुरली मनोहर गोलोक बिहारी श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान हैं। संपूर्ण देवताओं ने उनका वंदन किया है उनको नमस्कार किया है बहुलास यह चरित्र सुनकर के बहुत प्रसन्न भय हैं, उनके नेत्र भराए हैं उन्होंने कहा महाराज जल्दी सुनाइए और अधिक व्याकुलता बढ़ गई है श्रवण की कहते महाराज अब सुनावे क्या देवता दर्शन कर रहे थे तब तक अष्टभुज भगवान वैकुंठनाथ सबके देखते देखते आए और उत्थायास्त साक्षात लीनो लीनोभूत कृष्ण विग्रह अष्टभुज विष्णु कृष्ण में लीन हो गए फिर नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए आए वे श्री कृष्ण में विलीन हो गए करुणो सूर्य के समान उनमें तेज है फिर महाराज जी श्वेत दीप वाले ठाकुर जी आए और भगवान में विलीन हो गए फिर महाराज जी वैकुंठनाथ भगवान आए लक्ष्मी जी के सहित वेभी श्री कृष्ण विग्रह में विराजमान हो गए महाराज जी राम जी विराजमान हैं दस करोड़ सूर्य के समान तेज जिनका जिनके रथ में है ऐसे भगवान में वे विलीन हो गए महाराज जी साक्षात यज्ञ नारायण भी उनमें विलीन हो गए और कहाँ तक कहें हंस वाराह मत्स्य आदि सभी स्वरूप उनमें विराजमान दिखाई पड़े इसका मतलब है कि वे सब श्री कृष्ण में ही प्रतिष्ठित हैं भगवान में और उनके स्वरूपों में किंचित भी भेद नहीं है इस प्रकार का स्वरूप सबको दिखाई पड़ा पश्यताम सर्वेशा पश्यताम तेषा आश्चर्य मन सान्द्रप सोपलीनो भीना श्रीकृष्णे कृष्ण श्याम कहते सबके देखते देखते ये सब विलीन हो गए ये लीला केवल इसलिए हुई कि तुम महिमा पर विश्वास करो गोलोक धाम की महिमा पर और गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की महिमा पर सबको दिखाई पड़ा कि सब इन्हीं में प्रतिष्ठित हैं उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान का स्तवन किया और वे स्तुति करते हुए कह रहे हैं कृष्णा पूर्ण पुरुषा परत्पराय यज्ञेश्वराय पर कारण कारणा राधावराय परिपूर्ण तमाय साक्षात गोलोक गोलोक धाम ये गो धाम नमः नमः कई श्लोक हैं बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं देवता कह रहे हैं व्यंग्यन वन नक्षण या कदा स्फोटन यच्च कवयो नविशंति मुख्या निर्देश्य भावरहित प्रकृति परंच ब्रह्म निर्गुण मलम शरणं व्रजाहा कितने विद्वान व्यंजना लक्षणा और स्फोट के द्वारा आपको जानना चाहते हैं लेकिन फिर भी आपको नहीं जान पाते हैं ऐसे गुणातीत भगवान हम सब देवता आपकी शरण में हैं हे hey भगवन आप हम देवताओं की रक्षा करें यो राधिकार हृदय सुंदर चंद्रहारी गोपिका नयन जीवन मूल हार गोलोक धाम ध्वजि देव सत्वम विपत्सु सुबुधान परिपाहि पाहि हे नाथ आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए महाराज जी भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले चिंता मत करो हम इस धरती पर अवतार ग्रहण करेंगे धरती के भार को हरण करेंगे यद वंश में मेरा अवतार होगा करश्यामी चवक कार्यम भविष्यामी यदो कुले यद कुल में मेरा अवतरण होगा अब भगवान क्या कह रहे हैं अपना परिचय दे रहे हैं भगवान हे देवताओं वेद और ब्राह्मण ये दोनों मेरे मुख हैं ब्राह्मण भी मेरे मुख हैं और वेद भी मेरे मुख हैं मुख माने वाणी ब्राह्मणों से मुखम आसित मुख ब्राह्मण है वेद भी मुख ही है ये ब्राह्मण भी मेरा मुख हैं श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में है ना भगवान नाभि के ऊपर प्रसन्न होकर जब दर्शन दे रहे हैं ब्राह्मण कहते महाराज हमारे राजा को आपके जैसा पुत्र चाहिए तो भगवान कहते न ब्रह्मवादो मृषा भवितु मरहती ममैव ही मुखम यद द्विजदेव ब्राह्मण की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती क्योंकि ब्राह्मणों का कुल तो मेरा ही मुख है ये वेद और ब्राह्मण ये दोनों मेरा मुख हैं तो मुख ब्राह्मण है आपका श्रीअंग क्या है भैया कान खोलकर सुन लो बहुत ध्यान से सुन लो भगवान का मुख है वेद और ब्राह्मण भगवान का मुख है गोलोक बिहारी का श्री अंग क्या है गोलोक बिहारी किस रूप में धरती पर विचर रहे हैं स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्ण कह रहे हैं वेदा में वचनम विप्रा मुखम वेद मेरी वाणी है ब्राह्मण मेरा मुख है गावस्त अनुर्मा गाय मेरा शरीर है गोलोक बिहारी कह रहे हैं वेद हमारी वाणी है ब्राह्मण हमारा मुख है और गाय हमारा शरीर है साक्षात धरती पर मैं गाय के रूप में विराजमान रहता हूं वेदा में बचनम विप्रा मुखावस्तुर्मम अंगानी देवता आप सब देवता हमारे अंगों हो हमसे अलग नहीं हो साधव आने ये संत महात्मा क्या है, फिर? बहुत ध्यान से सुने। ये संत क्या है? भगवान बोले संत तो हमारे प्राण है अशवाहा मेरे प्राण है संत गोलोक बिहारी के प्राण है संत साधु साधु नाम नाम मदन्यते साधूना साधुना जानती नाभ्यो मना हमारे प्राण महाराज जी श्री गोलोक बिहारी के इतना कहते ही राधा रानी कांपने लग गई व्याकुल हो गई प्रीतम ने धरती पर जाने को कह दिया मैं इनके बिना एक आधे क्षण भी जीवित नहीं रह सकती राधा रानी अत्यंत व्यथित हो गई राधा पति वियोग बिह्वला अत्यंत बिह्वला हो गई दावा दुख लतेव मूर्छिता श्रुकंप रोमांचित भाव समृता राधा रानी मूर्छित होकर ठाकुर जी के अंक में गिर गई लुढ़क गई इतना सुनती श्री जी ठाकुर जी की अंक में लुढ़क गई शोक व्याकुल हो गए सब श्री जी को सुंदर यमुना जल का कमल से सिंचन करके वयार करके पीताम्बर से स्वेद कण पोछ करके श्री ठाकुर जी ने उनको सांत्वना प्रदान की है उनको चैतन्यता आई है श्री जी ने कहा प्राण जीवन धन ही श्याम सुंदर आपने हमसे बिना सलाह मशविरा किए इन लोगों की पुकार को सुनकर के धरती पर जाने का निश्चय कर लिया है हे प्रियतम मेरी शपथ को सुन लें मैं आपके बिना एक एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती मेरे प्राण निकल जाएंगे आप ही मेरे प्राण हैं गई प्राणपते च विग्रह कदाचित्री वायाम्य हम किसी भी अवस्था में मैं यहां अपने प्राणों को धारण नहीं करूर अहेनाथ एक बार तो आपने कह दिया है कि मैं धरती पर जाऊँगा मेरी प्रार्थना है दूसरी बार यह कठोर वाणी मत बोलना यदि कहीं दूसरी बार बोल दिया विराग्नि में मेरा शरीर एक क्षण में जलकर भस्म हो जाएगा जैसे कपूर जलाने में कितनी देर लगती है कपूर जलने में फिर भी विलंब हो कर्पूर से भी अधिक जल्दी मेरा देह भस्म सात हो जाएगा इसलिए अब द्वारा मत कहना नीचे जाने की ठाकुर हाँ जी ने अंकमाल दिया है श्री जी को हृदय से लगाया है कहा हे श्यामा आप बड़ी भोरी कितने जल्दी व्याकुल होगी अरे हम जाएंगे तो अकेले जाएंगे हम भी तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे इसलिए तुम्हारे सहित ही धरती पर जाएंगे त्वया गमिश्यामी माशोकम गुर हरिश्या भूभो भारम करिश्यामी बचस तुम्हारे सह धरती पर जाऊंगा और इस भूभार का हरण करूंगा श्री जी ने कहा आपने मन से खुद जाने का निश्चय कर लिया आपने मन से हमको भी ले जाने का निश्चय कर लिया पूछा बिल्कुल भी नहीं माननीय है ना हम को ले चलना चाहते हैं हाँ जरूर ले चलना चाहते हैं तो हमारा निश्चय सुन लीजिए बहुत प्यार आवाज़ यत्र वृंदावन ना यत्रनो यमुना नदी यत्र, यत्र गोवर्धनो नास्ती तत्र मे नमन सुखम ही प्राण जीवन धन जहा श्री वृंदावन नहीं है जहां श्री यमुनाजी नहीं है जहां श्री गिरिराज गोवर्धन नहीं है वहां मैं नहीं जा सकती यदि हमको ले चलना है तो यमुना जी को भेजिए वृंदावन को भेजिए गिरिराज जी को भेजिए इन गोलों की लता पताओं को भेजिए और गोलों की गोमाताओं को भेजिए तब मैं वृंदावन में चल सकती हूं नहीं तो नहीं ठाकुर जी बोले आप जिसमें राजी होगी वही मैं करूंगा पर इस मान को त्याग दो इस विरह भावी विरह की कल्पना का त्याग कर दो भगवान ने अपने नित्य गोलोक से ही चौरासी कोष की भूमि इस धरती पर भेजी ऐसा गर्ग संगीता में लिखा है। गोलोक का तो इतना विस्तार है इतना विस्तार है महाराज जी एक पाद में संपूर्ण ब्रह्मांड है और तीन पाद में भगवान का नित्य धाम है त्रिपाद विभूति कहा जाता भगवान के नित्य धाम को बहुत विराट क्षेत्र है उसको परिमाण में बांधा नहीं जा सकता पर उस नित्य गोलोक में जो कुछ है वो यहां भी विराजमान है जैसे एक हम उदाहरण दें आपको लोग आगरा में देखने जाते हैं एक इमारत बनी भैया ताजमहल कहते लोग उसको अब वहां से वो तो उठा के नहीं ला सकते पर वहां दुकानों पर मिलते हैं उसके नक्शे का को बना हुआ पलक लगा दो उसमें बिजली भी जलने लग जाती है तो लोग ले आते हैं अपने घरों में उसको रख देते हैं मॉडल ऐसे ही श्री नित्य गोलोक का ही स्वरूप बृजभूमि है अलग नहीं है और वही तत्व वही महिमा इसमें भी प्रतिष्ठित है ये चौरासी कोश में है और वह अनंत विस्तार में है वेद नागक्रोश भूमि वेद माने चार और नाग माने आठ आठ नाग होते हैं तो चौरासी हो गए अंका नाम तो गति के चौरासी हो गए चौरासी कोष की भूमि इस धरती पर भेजी श्री गिरिराज जी पधारे श्री यमुना जी पधारी ब्रह्मा जी ने पूछा महाराज आपने हमारी समस्या का समाधान तो कर दिया आप कृपा करके यह बताओ आप कहाँ प्रकट होंगे हम लोग कैसे पहचानेंगे भगवान ने कहा वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से मेरा अवतार होगा और रोहिणी के गर्भ से साक्षात शेष भगवान जिनकी अंक में धाम विराजमान है वे रोहिणी के गर्भ से प्रकट होंगे साक्षात भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में प्रकट होंगी भीष्म नंदिनी के रूप में रुक्मिणी के रूप में प्रकट होंगी साक्षात भगवती पार्वती जाम्बवती के रूप में प्रकट होंगी साक्षात तुलसी महारानी सत्याजी के नाम से जिनको नागनिजीति कहा जाता है ये साक्षात वृंदा देवी हैं तुलसी जी सत्या के रूप में प्रकट होंगी और साक्षात भूदेवी सत्यभामा के रूप में प्रकट होंगी यज्ञ नारायण की शक्ति जो लक्ष दक्षिणा देवी हैं वो भगवान की पटरानियों में लक्ष्मणा के रूप से प्रकट होंगी और मेरे गोलोक धाम के चारों ओर प्रवाहित जो विरजा नदी है वो साक्षात यमुना जी के रूप में धरती पर प्रकट होंगी मेरी पटरानी बनेगी और साक्षात लज्जा देवी भद्रा नाम से प्रकट होकर हमारी पटरानी बनेगी और साक्षात भगवती गंगाही मित्र वृंदा के रूप से प्रकट होकर के मेरा मेरी पटरानी बनेगी ये आठ पटरानियों का स्वरूप है इसलिए भागवत जी की कथा में अनेक जो बातें हैं वो गर्ग गर्भसंहिता से खुलती हैं। कृष्ण लीला के कई रहस्य इस ग्रंथ के द्वारा उजागर होते हैं रुक्मिणी के गर्व से कामदेव प्रकट होंगे जिनका नाम प्रद्युम्न होगा और उस समय प्रद्युम्न के घर में तुम्हारा अवतार होगा ब्रह्मा जी से कहा तुम अनिरुद्ध के रूप में प्रकट होगे गए अनिरुद्ध जी साक्षात ब्रह्मा जी हैं कामदेव प्रद्युम्न हैं और द्रोण नाम के वसु नंद बाबा के नाम से प्रकट होंगे धराजी यशोदा के रूप से प्रकट होंगी सुचंद्र जो हैं वो ब्रसभानु के रूप में प्रकट होंगे और कलावती उनकी पत्नी जो है कीर्ति मैया के रूप से प्रकट होंगी उनका नाम कीर्ति होगा भूम ख्याता ख्याम राधा भविष्यति कीर्ति कुमारी के की रूप में राधा रानी प्रकट होंगी सदा रानी के साथ गोपियों के साथ ब्रिज में निरंतर रास करूंगा ये नंद और उपनंद के भवन में श्रीदामा सुबल तोक कृष्ण अर्जुन ये सब सखा उत्पन्न हो जाएंगे विशाल ऋषभ तेजस्वी देवप्रस्थ ये सब सखाओं के नाम हैं ये सब नव नंदों के घरों में प्रकट हो जाएंगे ब्रह्मा जी ने कहा महाराज नंद किसी का नाम है क्या या वृषभानु किसी का नाम है क्या भगवान हंसने लगे बोले देखो ये नाम भी है वस्तुतः यह एक संज्ञा है उपाधि है ये नंद जो है भगवान कह रहे हैं नंद यह एक उपाधि है किसे नंद उपाधि प्राप्त होती है भगवान वर्णन कर रहे हैं जो निरंतर गोपालन करते हैं गो ही जिनकी वृत्ति है ऐसे लोगों को गोपालक कहा, गो कहा जाता है अथवा गोपाल कहा जाता है गोपाल की परिभाषा भगवान खुद बता रहे हैं घोषेशु सदा गोवृत्त निशम ते गोपाला मैं प्रोक्ता शुणु वे ही गोपाल हैं उनका लक्षण का श्रवण करो किस गोपाल का नाम नंद है किस गोपालक का नाम नंद है कहते हैं नंद प्रोक्त नवलक्ष गवांपति नौ लाख गैया जिसके पास हो उसको नंद कहा जाता है पांच लाख गाय जिसके पास दूध देने वाली हो उसको उपनंद कहा जाता है उपनंद कथिता पंक्षलक्ष लक्ष्य गवाम पति पांच लाख गाय वाले को उपनंद कहा जाता है ब्रष्भाु किसको कहा जाता है बोले दस लाख गैया जिसके पास हो उसको ब्रष्भानु कहा जाता है नौ लाख गैया नंद और दस लाख गैया वाले को ब्रसवानु कहा जाता है अब नंदराज कौन है नंदराज एक नंद है एक नंदराय है बहुत ध्यान से सुने हम लोग नंद बाबा नहीं कहते क्या कहते श्री नंदराय जी नंदराज नंदराज कितनी गैया है नंदराज के पास ये केवल नंद नहीं है नौ लाख गैया वाले ये नंदराज हैं नंदराज के पास कितनी गाय है गर्ग संहिता में लिखा है गवाम कोटि ग्रह नंदराज एक करोड़ गाय जिसके पास हो उसको नंदराज कहा जाता है और एक करोड़ गोवंश जहां निवास करता हो उसे ब्रज कहा जाता है ब्रज गवांग गोष्ठे गायों के गोष्ठ को ब्रज कहा जाता है जहां एक करोड़ गोवंश स्वच्छंदता पूर्वक सुखपूर्वक निवास करे उस स्थान को ब्रुज कहा जाए इसीलिए ठाकुर जी को ब्रिज में आना पड़ा गायन सो ब्रज छायो। बैकुंठहू बिसरायो गायन के हे तू गिरी कर ले उठावे आगे गाय पाछ गाय इत गाय उत गाय गायन में गोविंद को बसी वोई भावे गायन में गोविंद को बसी भोई भावे गायन में गोविंद को बसी भोई भावे इसलिए ठाकुर जी का ब्रज में अवतार हुआ गायन सो ब्रज छाय और बाबा क्या कहू आज ऐसो दुर्भाग्य हम सबन को कि भैंसन सो ब्रिज छाय अब गायन सो ब्रिज छायो नहीं भैंसन सो ब्रिज छाय हमारे पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी इसको पूतना वंश कहते हैं भगवान जाने कई बार हमको लगता था कि क्या बिगाड़ दिया भैंस ने महाराज जी का इतना ज्यादा उससे चिढ़ गए पूतना का खानदान कहते पूतना का वंश कहते भाई क्या बात है बाबा महाभारत का पाठ कर रहे थे तो वहां सृष्टि प्रकरण में लिखा है महाभारत में महिषास चाशुरा इति हमने उसको अंडरलाइन किया है कौन कौन सा पशु पक्षी किसके अंश से उत्पन्न हुआ जहां महाभारत में वर्णन है वहां लिखा है कि असुरों के अंश से असुरांश से भैंस प्रकट हुई है असुरांश है इसलिए असुरंश कहो चाहे पूतना का वंश कहो एक ही बात तब हमारा समाधान नहीं नहीं ठीक है महापुरुष की वाणी से कभी कुछ निकलता तो वो कहीं ना कहीं शास्त्र में होता है तभी निकलता नहीं तो नहीं निकलता महिषा और दूसरा प्रमाण है महाभारत के जैमिनी अश्वेद पर्व में लिखा है श्री चंद्रहास जी के चरित्र में लिखा है धस्टबुद्धि ने जल्लादों को कहा इस बालक चंद्रहास का बध करके ले आओ और कोई अंग हमको दिखा दो और वे जल्लाद चंद्रहास को लेकर के जंगल में गए हैं बालक चंद्रहास जिसकी आयु केवल आठ वर्ष की है भी उन बधिकों ने बता दिया है बेटा तुम हो तो बड़े सुंदर पर हम लोग तुमको मार डालने की इच्छा से यहाँ आए तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो बोले हमारी अंतिम इच्छा यही है हमारे गुरुजी ने हमको भगवत सेवा प्रदान की है हम अपने ठाकुर जी की सेवा कर लें इसके बाद आप हम इशारा कर देंगे उसी समय हमारा वध कर देंगे नारद जी ने दीक्षा प्रदान की थी चंद्रहास जी को और शालिग्राम जी दिए थे बोले बाबा हम कहाँ रखेंगे बोले तुम अपने कपोल में रख लिया करो तो चंद्रहास जी कपोल में शालिग्राम जी रखते थे भाई कथा सुनने वाले नकल मत करना हाँ नहीं कहा हम कथा में सुन के अब हम भी अच्छी है गाल में ही रखेंगे ठाकुर जी अपने मुंह में रखते थे कपूल जानते ना गाल के भीतर ऐसे दबा के रखते क्या वाह कोई श्रोता महान भाव कर रहे हैं कि भैया जो जरदा पान मुँह में रखते हैं वो शालिग राम जी क्या रखेंगे ठीक बात भैया यहाँ तो कोई इस क्षेत्र में तो वर्जित है जरदा पान आदि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो इस इस पवित्र गोलोक परिसर की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है तो जर्दा पान तो नहीं रखना चाहिए मुहड़े में शालिग्राम जी भी नहीं रखना चाहिए नारद जी जैसे समर्थ गुरु किसी विशिष्ट अधिकारी को निर्देश कर दें तो वह एक अपवाद है वैसे सबको अपने मुँह में शालिग्राम जी नहीं रखना चाहिए हमारे कहने का मतलब ये तो चंद्रहा जी ने अपने कपूल से शालिग्राम जी को निकाला निकाल करके पूजा उनको स्नान कराया तालाव में खुद स्नान किया और शालग्राम जी का चरणामृत ले लिया ले करके एक पत्ता पर उनको बिठा दिया वहाँ की रज से ही तिलक कर दिया कुछ हरी हरी तुलसी चढ़ा दी पुष्प चढ़ा दिए और हाथ जोड़कर भगवान का स्तवन करने लगे स्तवन करते करते तन्मय हो गए तदाकार हो गए और उसी समय जब वृत्ति भगवान में लग गई तो नेत्रों की कोर से बालक ने इशारा किया सिर काट मूर्छित होकर के गिर गए हैं जल्लाद हाय हाय ऐसे भक्त बालक का हम वध करेंगे जाने कौन सा पाप किया था तब तो बधिक बने जल्लाद बने और अब इस भक्त का वध करके कहा जाएंगे का बेटा आए तो हम मारने ही थे लेकिन अब हमारा भाव बदल गया तुम्हारे पैर में भी एक उंगली ज़्यादा है और तुम्हारे हाथ में भी एक उंगली ज़्यादा है लगता है यही तुम्हारे शरीर का दोष है तो राजा को कुछ न कुछ काट पीट के दिखाना पड़ेगा धृष्ट बुद्धि को तो आपकी उंगली काट के ले जाते हैं पर तुम यहाँ रहना नहीं यहाँ से बहुत दूर चले जाओ नहीं तो हम लोगों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तब उन्होंने अनुमति दी और ये उंगली और पैर की अधिक जो उंगली थी वो काट दी और काट करके धृष्ट दुम्न को दृष्ट बुद्धि को दिखाई तो महाराज जी लिखा है दृष्ट बुद्धि बहुत खुश हुआ है अरे तुमने हमारे शत्रु का बध करके जो मेरी पुत्री का पति होना चाहता था उस बालक का बध करके तुमने हमारा अति प्रिय कार्य किया है हम तुम्हें पुरस्कार के रूप में भैंस देते हैं में लिखा उसको भी हमने चिन्हित किया है तो भेंस का प्रमाण कहीं तो मिले तो दृष्टि कहता है कि हम भैंस देते हैं क्योंकि तुम लोग ऐसे कार्य करते रहो तुम्हारे शरीर में बल की कमी ना पड़े तो तामसी कार्य करने के लिए भैंस दी और भैंस के दूध को पीने की आज्ञा दी इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में भैंस का दूध वे पीते थे जो जल्लाद जैसा काम करने वाले होते थे उनको भैंस दी जाती थी किसी पवित्र आत्मा को भैंस नहीं दी जाती थी उसमें भी भगवान है उसका अनादर करो ये बात हम नहीं कहते भैंस का बध होना चाहिए ये भी बात हम नहीं कहते लेकिन हम यह अवश्य निवेदन कर रहे हैं गोपालन करना चाहिए भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही सेवन करना चाहिए उसी में दिव्य औषधीय गुण है कौन एक बालक है छोटा जड़खोर उत्सव में भी उसके पिता आए थे कौटिल्य एक छोटा बालक है उसके पिता अपने जड़खोर गो कृष्ण बलराम गोकल्याण महोत्सव में आए थे हमने उस बालक को नहीं देखा भी लेकिन उसके पिता बतला रहे थे कि महाराज वह बालक इस समय का सबसे बुद्धिमान बालक सारे प्रश्नों का उत्तर दम कितनी आयु है उसकी दस साल की आई होगी है छह साल की है लिओ साहब और कंप्यूटर भी फेल है उसके सामने तो उसके पिता बता रहे थे कौटिल्यना बचेगा उसके पिता बता रहे थे कि जब से वह गर्भ में था तब से अब तक उसको भारतीय देसी गाय का ही दूध पिलाया जा रहा है बस यही चमत्कार है और कोई चमत्कार नहीं अब तक दूसरी चीज उसको आहार में दी नहीं उसी का यह दिव्य प्रभाव सज्जनों का तो कोई दुश्मन होता ही नहीं पर दुश्मन को भी भैंस का दूध नहीं पिलाना चाहिए दुश्मन से भी सौ गुना भारी दुश्मन हो जिसको हम देखना भी नहीं चाहते हो उसको भैंस का दूध भले ही पिला दो पर जर्सी का तो बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए जर्सी तो भैंस से भी गई भैंस एक पशु तो है जर्सी तो वो भी नहीं है वो तो ठीक वही है शंकरो नरका यही वह कुलघना ना कुल से जो। वो तो नरक ले जाने के लिए ही आई है पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज सामने विराजमान है आपने अंग्रेजी पुस्तक का निर्देश किया था पुरी के गो महोत्सव में डेविल इंदा मिल्क ब्रिज विहारी शरण जी को मालूम होगा दूध में घुसा हुआ असुर और विदेश के वैज्ञानिक की बात कह रहे हैं जर्सी गाय का जो दूध है वो जहर है जहर महाराज जी बोल रहे हैं धाम वाले महाराज जी के इंग्लैंड में अच्छे पढ़े लिखे लोगों में दूध ही बंद हो गया दूध पीना बंद कर दिया उन लोगों दूध से बीमारियां होती और भारतीय गाय का जो दूध है वह समस्त प्रकार के रोगों का नाश करने वाला है समस्त प्रकार के रोगों का नाश हमारी तो प्रार्थना है हर मनुष्य को एक बार दुग्ध कल्प कर लेना चाहिए जैसे सारे शरीर की धुलाई सफाई हो जाए ऐसी दूध कल्प से सारे विकार धुल जाते क्षरण हो जाता फतमेड़ा में पूज्य महाराज जी की आज्ञा से दुग्धकल्प हमारा संपादित हुआ वैद्य जी शायद यहाँ बैठे भी होंगे बैठे हैं सामने श्री मदन जी मदन सिंह जी वैद्य जी इनके निर्देशन में हुआ तो वर्षों पहले हमने अंग्रेजी कुनेन आदि दवाई जो बुखार की होती है मलेरिया की वो खाई थी और काफी समय से फिर अंग्रेजी दवाई नहीं ली और जब दुग्धकल्प कर रहे थे तो मल में से अंग्रेजी कुनेन आदि की जो क्लोरोकिन प्रेमाक्वीन आदि दवाइयों की जो गंध है वो आने लगी हमने आपसे पूछा उनका वह जी हम तो वर्षों हो गए अंग्रेजी दवा खाते नहीं ये क्या हो बोले पहले खाई होगी अरे खाई तो कई वर्षों पहले जब बचपन में बहुत बुखार आता था तब खाते थे बोले जन्म से लेके अब तक जो भी विजाती द्रव्य शरीर में कहीं आ गया है उसको दूध निकाल के बाहर फेंक देगा आपसे प्रार्थना है ये सामर्थ्य किसी अन्य तत्व में है क्या बोलो वृंदावन बिहारी इसलिए भैया गोपालन करो गोपालन में भारतीय देसी गाय का पालन करो भैंस मत रखो गाय रखो और विशेषकर गर्भिणी माताओं को तो कचरम कूट खाने ही मत दो कचौड़ी पकौड़ी तेल की मिर्च की चीज़ें मत खाने दो उनको उनको बढ़िया भारतीय देसी गाय का दूध पिलाओ सुंदर उनको भोजन में घृत दो उचित वे आहार करें संतुलित आहार करें गव्य पदार्थों का आहार करें फिर देखो बालक कैसा होगा हमने यहाँ तक सुना है महाराज जी कि गर्भिणी यदि स्वल्प मात्रा में चिकित्सकी देखरेख में नित्य किंचित पंचगव्य का प्राशन करे तो बिना पीड़ा के वो प्रसव करेगी बच्चे को बच्चा पूर्ण निरोग होगा और कोई प्रसव की पीड़ा उसको होगी नहीं आप सोचिए कितनी महिमा है पंचगव्य की तो करोड़ गैया जिसके हों उसको नंदराज कहते हैं भैंस के ऊपर ये बात आ गई इसलिए भैया ब्रजवासी सुन रहे कथा उन ब्रजवासी के चरणन में हमारी प्रार्थना है भैया भैंसनते बंद करो गौन सो ब्रज छाय पालो फिर से घर घर में गाय रखो हमारे ब्रज में बहुत सुंदर कार्य श्री रमेश बाबा जी के द्वारा हो रहा है हम समझते कितना बाबा स्वयं बता रहे थे करीब 30000 के करीब गोवंश उनकी गोशाला में इस समय है अपनी श्री जड़खोर गोशाला में भी 4000 के करीब गोवंश है पर बाबा इस बार बोल रहे थे कि हमारा भी लक्ष्य है कि निकट भविष्य में श्री जी की कृपा से कम से कम एक लाख गायों का पालन हो सुनकर हमारे चित्त में बड़ी प्रसन्नता हुई भगवान कृपा करें गोशालाओं की स्थापना तो अवश्य होनी ही चाहिए किंतु हम अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन करें गोशालाएं गोरक्षण गोसंवर्धन की जो समस्या है उसका समाधान नहीं है उसका समाधान है हर व्यक्ति गोपालक हो घर घर गाय पले यही इसका उत्तम समाधान है ये तो मजबूरी है स्थापित करनी पड़ रही है वस्तुतः घर घर गोपालन होना चाहिए उसी से और सबको लाभ होगा तो जिसके घर में एक करोड़ गोवंश हो उसको नंदराज कहा जाता है और पचास लाख जिस गोवंश जिसके पास में हो उसको वृषभानु वर कहा जाता है वृषभानु दस लाख गैया वाला और वृषभानु वर पचास लाख गाय जिसके पास हो उसको ब्रषभानु वर कहा जाता है कहते सुचंद्र जो गोप हैं, वे ही ब्रषभांजु के रूप में प्रकट हैं। और द्रोण नाम के जो वसु हैं वे ही श्री नंद बाबा के रूप में प्रकट हैं। गोपी नाम मद व्रजे रम्य शत हो भविष्य मेरे ब्रज में गोपियों के सैकड़ों यूथ प्रकट होंगे ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आप कृपा करके युद्ध के लक्षणों का वर्णन कीजिए कितने युद्ध होंगे उन युद्धों के लक्षणों का वर्णन कीजिए भगवान बोले पहले युद्ध की परिभाषा समझ लो यूथ कहते किसको हैं कहते हैं मुनियों ने दस दशार्बुदम यत्र यत्र भवेत सोपी यूथ प्रकथ्य कहते हैं मुनियों ने दस करोड़ को एक अर्बुद कहा है दस करोड़ का एक अर्बुद और दस अर्बुद का एक यूथ मैने दस करोड़ का एक अरबुद और दस अरबुद दस अरबुद माने एक अरब हो गया तो एक अरब की संख्या जहां हो उसको एक यूथ कहते हैं एक अरब को एक यूथ कहते हैं और ऐसे सौ यूथ हैं कम से कम एक हंसी की बात सुना दें हमारे मोहल्ला में बंसीवट में पुरानी बात है ये जो अपना अखाड़ा ने मेहंदी अखाड़ा श्री बालकदास जी महाराज थे वो कथा करा रहे पुरानी बात है हम सुदामा कुटी में रहते थे उस समय की बात एक बहुत अच्छे कहाँ से पता नहीं ब्रजवासी ब्यास जी थे पुरानी पद्धति से भागवत जी की कथा कह रहे एक बिल्कुल दोनों टाइम कथा बाँच के कह रहे तो पंचमस्कंद की कथा चल रही उसमें इतने बड़े बड़े फल होते हैं टपक जाते हैं फिर नदी बह जाती उसमें लिखा है सब हाथी के समान बड़े बड़े फल होते हैं कोई जाट देवता बैठे हो तो बुरा नहीं मानना एक पल्ली पार को जाट वहां कथा सुन बैठो कथा जैसी पूरी हुई बोले भैया ले आओ दो चार बाल्टी जमुना जी को पानी क्यों बोले अरे याने बैठ के बहुत झूठ बोली है हाँ धोलाई तब साफ तब पवित्र होएगो। बोले भैया मैंने कहा झूठ बोली अरे बोले कहीं तेने देखे हाथी के बरोबर फल बड़े बड़े इतने बड़े फल हो ऐसो दूध को समुद्र दही को समुद्र मठा को समुद्र घी को समुद्र तू देखवे देख के आयो अरे बाबा घी छिपरवे तो रोट, रोटी रोटी पर छिपरवे तो घी ना मिल तू घी को समुद्र बताए रहो है उन्होंने कहा भाई पोथी में लिखा वो झूठ थोड़ी है तो आप लोग यह मत सोचना की व्यासासन पर बैठकर एकदम सफेद झूठ बोला जा रहा है एक अरब एक युद्ध और सौ युद्ध भी माने जाएं बनिता सत है लिखा है भागवत जी ने ध्याय राजध्याय सौ यूथ भी माने जाए तो बोलिए कितनी संख्या हुई गोपियों की अरे सौ अरब हो गए ना सीधे सीधे सौ अरब हो गए सौ अरब माने एक खरब हाँ अब महाराज जी सौ अरब जो है पूरे विश्व की संख्या है क्या सौ अरब नहीं है वर्तमान में नहीं अब लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे कैसे कैसे संभव है हाँ तो महाराज बड़ी विलक्षण बात इसीलिए यह बात कही जाती है कि भगवान जब जब अवतार लेते हैं भगवान की लीला संपादिका शक्ति योग माया प्रकट होकर भगवत लीला में सहयोग करती है भगवान की अचिंत्य शक्ति जो योग माया है वह एक ही मानवीय रात्रि में ब्रह्मा जी की रात्रि को विस्थापित कर देती है और इसी श्रीमद् वृंदावन में सैकड़ों यूथ गोपियों के विराजमान कर देती है इसी का नाम योग माया है यही भगवान की अचिंत्य शक्ति योग 48 कोस की द्वारिका में 56 करोड़ युद्वंशियों को बसा देती है नहीं तो 48 कोस में 56 करोड़ लोग कैसे रहेंगे और वहां फ्लैट सिस्टम नहीं है द्वारिका में भागवत में फ्लैट सिस्टम का वर्णन नहीं है कि फ्लैट बने हो गहू मंजला इमारत उसी में सब रहते हो ऐसा नहीं है सबके अलग अलग महल हैं सोलह महल तो स्वयं ठाकुर जी के हैं सबके बगीचा है सबके महलों में तालाब है पुष्करणी है बोले यह संभव ही नहीं अड़तालीस को उसमें इसीलिए द्वारिका सामान्य नगरी नहीं है साक्षात भगवान का धाम है भगवान के धाम में थोड़े से में भी सब कुछ संभव है अब ठाकुर जी का पुष्पक विमान है सब बैठ जाएं, फिर भी एक सीट उसमें खाली रहती है कोई प्रकृति जगत की वस्तु थोड़ी है वो दिव्य विमान है ऐसे ही भगवान का धाम भी दिव्य है इसलिए मन में ये शंका संदेह नहीं करना चाहिए इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं बताई जा रही हैं ये कैसे संभव ये सब कुछ संभव है कुछ गोपियां जो है पार्षद कोटि में हैं कोई वृंदावन की देखरेख करती हैं कोई गोपियाँ गिरराजी पर निवास करती हैं निकुंजों को सजाती संवारती हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ब्रिज में मेरे मुख्य आठ सोलह बत्तीस सखियों के यूथ होंगे अनेक हमारी सखियाँ ब्रिज में प्रकट होंगी कौन कौन प्रकट होंगी महाराज जी उनकी सू, सूची दी हुई है वेद की रिचाएं गोपियाँ बनकर के आवेंगी मुनि पत्नियाँ भी गोपी बन के आवेंगी अयोध्या की महिलाएं भी गोपी बन कर के आवेंगी श्री राम जी के रूप में आ सकते हो गई अब वहाँ लीला संभव नहीं थी इसलिए ठाकुर जी ने कहा कृष्णावतार में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा अयोध्या की महिलाएं भी हुई यज्ञ में कोटिन बाज प्रभु की नहीं भगवान यज्ञ किए स्वर्ण सीता को विराजमान किया तो वे स्वर्ण सीताओं की भी जमात इकट्ठी हो गई एक दिन की बात है भगवान श्री राम स्वर्ण सीताओं के निकट पधारे तो वे सबकी सब, सब स्वर्ण सीताएं बोल पड़ी बोले आपने हमारे साथ यज्ञ किया है हमको सौभाग्य प्रदान कीजिए ठाकुर जी ने कहा इस अवतार में केवल विदेहराज नंदनी ही मेरी एकमात्र अधिकृता पाणिगृहिता हो सकती हैं ये तो कर्मकांड की विधि का निर्वाह मात्र हुआ बोले महाराज फिर हमको कब अवसर मिलेगा बोले तुम सब कृष्णावतार में गोपी बन के आओगी सबको स्वीकार करेंगे ये महाराज जी कृष्णावतार में ठाकुर जी ने विवाहों का जरा भंडारा किया हमारे साधु में जरा भंडारा होता ना जिस जिसकी कांत भावना हो भगवान के प्रति सब गोपी बन के ब्रज में आ जाओ ने न्योता दे दिया सब चले आओ सबका मनोरथ ब्रिज में पूर्ण किया जाएगा कौशल देश की स्त्रियां भी पुलिंद कन्याएं भी वे सब गोपी बनकर के ब्रिज में प्रकट भई हैं जब श्रुतियों ने विराट पुरुष परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो वेद की ऋचाएं भी भगवान के स्वरूप में मोहित हो गई बोले भगवान हम आपके स्वरूप को देखकर मोहित हो रही हैं आप कृपा करके अपने उस आनंदमात्र स्वरूप का दर्शन कराइए यह सुनकर भगवान ने वेदों की ऋचाओं को नित्य गोलोक का दर्शन कराया और अपने श्रीमद गोलोक विहारी स्वरूप का दर्शन कराया दर्शन करके महाराज जी वेद की ऋचाएँ मोहित हो गईं बोले महाराज अब तो हमको कृपा करके नित्य गोलोक की लीला के रसास्वादन का अवसर प्रदान कीजिए कहा तुम सब ब्रज में गोपी बनोगी वे वेद की रिचाएं गोपी बनी हैं और महाराज जी ये दिव्य गोपियां हैं ये भगवत तत्व को जानती हैं ये कब होगा तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं आगामिन विरिंचु तु जाते सृष्टियर्थ मुद्दते कल्पे सारस्वते तीते ब्रजो गोप्यो भविष्य सारस्वत कल्प में तुम सब ब्रज की गोपियां बनोगी श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने श्रीमदभागवत जी में टीका में श्री अवतार की भागवत वर्णित लीलाओं को सारस्वत कल्प की लीला माना है बलवाचार्य बल्लाचार्य वर्तमान श्वेतवाराह कल्प की लीला उन्होंने नहीं माना है क्योंकि श्वेतवारा कल्प में जो अवतार होता वहां तो शीत कृष्ण के साहा इसलिए उन्होंने माना है कृष्णस्तु भगवान स्वयं के आधार पर उन्होंने माना है कि ये सारस्वत कल्प में जो भगवान परिपूर्ण रूप से नित्य गोलोक बिहारी पधारते हैं उन्हीं का चरित्र सुखदेव जी ने भागवत के रूप में गाया दसम स्कंध में गाया है ये शिवल्भाचार्य जी का अभिमत है ये सब गोपियां प्रकट होंगी भगवान ने अन्य गोपियों का भी लक्षण बताया सुरणाम रक्षणार्था राक्षसा बधाए च्रेतायाँ रामचंद्रो भूत त्रेता में भगवान श्री राम प्रकट हुए भगवान श्री राम ने धनुर्भंग करके जानकी जी का पाणिग्रहण किया उस समय तम दृष्टा मिथिला सर्वापुरुन्ध्रो मुहूुर विधे कहे उस समय मिथिलानियाँ राम जी के दुल्हा रूप को देखकर मोहित हो गई और एकांत में उन्होंने कहा कि आप हमको भी वही सौभाग्य प्रदान करिए जो विदेहराज नंदिनी को प्रदान करने वाले हैं हमारा भी पाणिग्रहण कीजिए राम जी ने कहा इस अवतार में एक पत्नी व्रत की शिक्षा संपूर्ण जगत की मानव जाति को प्रदान मुझे करना है इसलिए संभव नहीं है किंतु तुम्हारा मनोरथ अवतार में पूर्ण होगा द्वापरांते करिष्यामि भवतीनाम नाम आप लोगों के मनोरथ की पूर्ति करूंगा तीर्थ दान तप शौच ये सब तुम श्रद्धा पूर्वक करो और ब्रज में गोपी बनोगी ऐसा वरदान श्री रघुनाथ जी ने उन्हें कृपा पूर्वक दिया था मार्ग में कौशल प्रदेश की नारियों ने रामजी को देखा उनके दूल्हास को देखा वे भी व्याकुल हो गई रामजी ने कहा तुम ब्रजे गोपियों भविष्य थो ब्रज में गोपी होगी और मैं कृष्ण स्वरूप में प्रकट होकर तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूँगा अब महाराज जी बताइए राम और कृष्ण की लीला में भी भेद नहीं है राम की लीला कृष्ण अवतार में पूरी हो रही है और राम जी ही कह रहे हैं कि हम तुम्हारा मनोरथ कृष्णावतार में पूर्ण करेंगे इससे सिद्ध हुआ राम कृष्ण में किंचित भी भेद नहीं है बोलो भक्तवत्सल भगवान की महाराज जी और विचित्र बात लिखी है कि राम जी जब जानकी जी के सहित अयोध्या जी में आए तो महाराज जी सैनिकों ने भी राम जी को देखा उनकी पत्नियों ने भी राम जी को देखा अयोध्या वासियों ने देखा वो सब सरजू जी की तट पर बैठकर कर सब ने तपस्या आरम्भ कर दी राम जी ही हमारे कांत हों ठाकुर जी चुपचाप एकांत में उनके पास गए बोले अब खाओ पियो मस्त रहो चिंता मत करो तुम सब ब्रज में गोपी बनना सबका मनोरथ पूर्ण होगा इसके बाद भगवान श्री राम दंडकारण्य बन में लक्ष्मी जानकी जी के सहित लक्ष्मण जी के सहित पधारे वहाँ दंडकारण्यवासी ऋषि वे सब रास का ध्यान कर रहे थे श्री गोपाल का ध्यान कर रहे थे ऐसा लिखा है गोपालो पासका सर्वे दंडकारण्यवासिना ध्याय तततम माम्बा रासार्थम ध्यान तत्पर सब रास में सम्मिलित होना चाहते थे लेकिन राम जी जैसे ही पधारे तो धनुर्वाणधारी जटा मुकुट मंडित प्रभु श्री राम उनके ध्यान में प्रकट हुए उनको देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए उन्होंने नेत्र खोले वह जटाजूटधारी स्वरूप भी बड़ा दिव्य था बड़ा कमनीय था बोले महाराज आपका रास विहारी स्वरूप इतना इतना कमनीय है जब जटाधारी स्वरूप इतना कमनीय है तो रास विहारी स्वरूप में आप कितने कमनीय लग रहे होंगे हे भगवान हमारी भी यही इच्छा है तब तो श्री राम जी ने कहा चिंता मत करो सीता सीतोपमेय वाक्य नो दुर्घटो दुर्लभो वरा एक पत्नी व्रतो हम भई मर्यादा पुरुषोत्तम मैं एक पत्नी व्रत मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ इसलिए आप लोगों को अभी कृष्ण रूप में प्रकट होकर रास करा सकता हूँ लेकिन मर्यादा का अतिक्रमण हो जाएगा इसलिए आप लोग और भजन करो ब्रज में गोपी बन के आना और सबके साथ रास लीला की जाएगी तो यह वर्णन किया यहां लिखा है कि कुछ ऋषि पत्नियां भी मोहित हो गईं अब वो तो परम पतिव्रता थी लेकिन राम जी का स्वरूप ही ऐसा है तो ब्रह्मचारी बपुरभूतवा भूतवा रामस तत्व समागत रामजी बटुक ब्रह्मचारी के वेश में आए और बोले हे देवियों प्राण त्याग मत करो अभी तो जो नाटक है वही करो और फिर द्वापर में तुम्हारा ब्रजगोपी के रूप में अवतार होगा तब तुम सबको भी हम स्वीकार करेंगे राम जी फिर लंका किसकिधा पधारे वहाँ महाराज जी वहाँ भी सबका मन यही किया बोले तुम भी सब द्वापर में गोपी हो जाना फिर लंका गए तो वहाँ की निश्चरियों का भी मन आकृष्ट हो गया बोले तुम्हारे भी कोई चिंता की बात नहीं सब जरा भंडारा है ब्रज में तुम सब गोपी बन जाना उनको भी जित्वा समित्य सीताम पुष्पकेण पुरी में इस प्रकार से भगवान ने के मनोरथों की पूर्ति की है बोलो भक्तवत्सल भगवान की रमा वैकुंठ निवासनी श्वेत दीप के सखीजन ऊर्धव वैकुंठवासी भी श्री लोक और आ, लोकालोक पर्वत के निवासी ये भी साधक ब्रज में गोपी बनकर के आए हैं क्षीर सिंधु के साधक भी गोपी बनकर के आए हैं महाराज जी इतने गोपियों के भेदों का वर्णन है यहां तक वर्णन है कि यज्ञावतार भगवान ने जब लिया तो उसमें देवताओं की स्त्री यज्ञ नारायण का दर्शन करके मोहित हो गईं तब तो भगवान ने उनको भी कहा कृष्णावतार में हम तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति करेंगे और तो और महाराज जी धन्वंतरी भगवान का जब अवतार हुआ तो औषधियाँ देखकर कर भगवान के रूप को मोहित हो गए बोले हम तो आपके संग रास रचाएंगे नृत्य करेंगे धन्वंतरी भगवान ने कहा हम वैध जरूर हैं जड़ी बूटियों से ही हम उनको काम करने दो तुम चिंता मत करो ब्रज में सब लता पता हो जाओगी एक रूप से लता पता होगी और एक रूप से तुम गोपी बनकर हमारे रास में सम्मिलित होगी तो धन्वंतरी भगवान ने आशीर्वाद दिया था वो औषधियाँ भी गोपी बन के ऐसा भी वर्णन है महाराज जी अंतर हिते भगवती देवे धन्वंतरौ भुवि औषध्यो दुखमापन्ना निष्फला भारत भवन तब ठाकुर जी ने उनसे कहा वृंदावने द्वापरांते लता भूत मनोहरा बरांगना मनोहरा भविष्य स्त्रियो रासे क्या वचस्व उसमें तुम सब हमारी गोपी बनोगी और हम तुम्हारे साथ रास करेंगे जब भगवान ने वृंदा के कवच बने वृंदा के पातिव्रत वृंदा का पातिव्रत जो जालंधर का कवच बना हुआ था उस कवच का भेदन किया वृंदा के धर्म को नष्ट करके और उसके पातिवृत धर्म का सर्वोच्च फल प्रदान किया अपनी प्राप्ति करा के उस समय महाराज उस व्रं उस जलंधर के नगर की स्त्रियाँ भी भगवान को देखकर मोहित हो गई भगवान ने कहा चले आओ जरा भंडारा है तुम्हारा ब्रज में सब गोपी बन जाना उनको भी महाराज जी लिखा है कहाँ तक कहें सबका मनोरथ पूर्ण किया है श्री नारायण का दर्शन करके जलचर भी मोहित हो गए तुम भी गोपी बन जाना चिंता मत करो और महाराज सभी भगवान के अवतारों का इसी प्रकार से क्रमशः वर्णन किया है पृथुजी का दर्शन करके भी लोग मोहित हुए हैं उनको भी कहा कि तुम गोपी बन जाना इस तरह से सबके मनोरथों की पूर्ति ठाकुर जी ने किया श्री शेष नारायण का दर्शन करके नागेंद्र कन्याएं मोहित हो गई हैं नाग कन्याएं मोहित हो गई हैं दाऊ जी का दर्शन करके तब उन्होंने कहा हम ब्रज में बलदेव रूप से प्रकट होंगे तब तुम हमारे यूथ की गोपियां बनना और हम तुम्हारे साथ राज करेंगे बलदेव जी के रास का भी श्रीमद् भागवत में वर्णन है वैसाख पूर्णिमा पर दाऊ दादा ने राज किया बोलो श्री दाऊ दादा की है महर्षि कश्यप बसदेव जी के रूप में हों, प्रकट होंगे अदिति माता देवकी के रूप में प्रकट होंगी और महाराज जी इस तरह से सबके अलग अलग अवतारों का वर्णन किया है कौन किस रूप में प्रकट होगा सबका अलग अलग वर्णन किया है भीम साक्षात वायु भीमसेन के रूप में होंगे और स्वयं इंद्र अर्जुन के रूप में होंगे साक्षात धर्म युधिष्ठिर के रूप में प्रकट होंगे शत्रुपा सुभद्रा के रूप में प्रकट होंगी और सूर्य कर्ण के रूप में प्रकट होंगे इस तरह से सब अलग अलग बताया दुर्योधन कलयुग ही दुर्योधन के रूप में प्रकट होगा चंद्रमा अभमन्यु के रूप में प्रकट होगा और द्रवणी साक्षात शिवश्यापी रूपम भूमो भविष्य अश्वत्थामा के रूप में साक्षात भगवान शिव ही प्रकट होंगे अश्वत्थामा शिव जी का अवतार है शिवपुराण में भी लिखा है और गर्ग संहिता में भी ये बात लिखी है द्रवणी ही साक्षात शिवस्यापी रूपम भूमौ भविष्यति इस तरह से भगवान ने सबका वर्णन करके बताया और अपनी योग माया को आज्ञा दी कि हमारे अवतरण की संपूर्ण व्यवस्था इस धरती पर प्रकट कर दो श्री महाराज संपूर्ण व्यवस्था संपादित कर दी गई है अब समय निकट पहुंचने वाला है तो यहां बैठे हुए लोगों को भी महाराज जी का आशीर्वाद मिले श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी का और बाहर जो लोग सुन रहे हैं उनको भी आशीर्वाद मिले इसके लिए हम महाराज जी को निवेदन करते हैं कि महाराज जी कुछ आशीर्वाद प्रदान करें श्री वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे राधा राधास्वरोकुंजस्थ गुरु सदा भजे वंदे महापुरुष ते चरणारृंदम इष्ट देव प्रभु इष्ट वृंदावन बिहारी गोलुक बिहारी प्रभु के चरणों में नमन पराम्बा पराशक्ति जगजनी माँ कामधेनु सुरभि माँ कपिला माँ गौ माता को नमन करते हुए श्री गर्गाचार्य महाराज की कृति ठाकुर जी की लीलाएं परम श्रद्धेय मलुकपीठ वाले महाराजे अपने भाव विद्युतपूर्ण सार गर्भित भाव व्यक्त कर रहे थे प्रातःकाल हमें परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंड नारायण जी महाराज के आश्रम के परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आशीर्वचन मिला अन्य संतों का ब्रज के विभूति बाबा जी बैठे हैं अन्य संतजनों को नमन आप सभी भक्त समुदाय संस्कार के माध्यम से आप सभी सनातन संस्कारी सभी को साधुवाद है आज महाराज जी ने गौ माता के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे भाव व्यक्त किए जब नर्मदा यात्रा हो रही थी उस समय परम श्रद्धेय पथवेड़ा और नंदग्राम के इस प्रकल्प के गौवत्स परम श्रद्धे महाराज जी जो सम्मुख नहीं आते हैं आज तो ये योग बना दिया हमारे बाल व्यास बालकृष्ण जी ने कि गौ माता सम्मुख है और वो तो गौ के प्रिय हैं गौ माता के बैठ करके के भी डुला रहे हैं और गौ माता के सामिप बैठ कर के दुलार करते हुए उनकी कथा का श्रवण ले रहे हैं ऐसे परम संत उनको साधुवाद हैं तो स्वामी जी महाराज और मलुकपीठ वाले महाराज जी जब हम स्नान कर रहे थे उन्होंने कहा कि आज से आप भी गोव्रती हो जाएं। बड़ा मुश्किल कार्य था परदेश की यात्रा रहती है और दूध ही एक ऐसा अमृत है जो शरीर को स्वस्थ रखता है और ताकत देता है विगत कई वर्षों से गेहूं और चावल भी ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी के चरणों में अर्पित है मैंने कहा मां नर्मदा ही शक्ति देगी और उस नर्मदा की परिक्रमा के पश्चात सीधे जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा लॉस एंजलिस के सिमी वैली एक शहर है वहां पर प्रतिष्ठा होनी थी और जगन्नाथ भगवान वहां विराजमान हो गए बलभद्रा शभद्रा माता के साथ वहाँ गए तो वहां के डॉक्टर ने कहा कि महाराज जी जो भी अमेरिकन सोसाइटी है इंग्लैंड के जो हाई सोसाइटी है, हमारे यहाँ डॉक्टर पृथ्वी बैठे हैं अन्य बाहर के भक्त लोग हैं जो वहाँ के अच्छे प्रबुद्ध डॉक्टर लोग भी हैं वो कहने लगे हैं कि आज जो बाहर की गऊ माताएं हैं वहाँ पर एक ऑर्गेनिक शब्द आता है जो बिल्कुल स्वाभाविक खाद्य पदार्थ गौ माता को दी जाए उसका दूध फिर भी ठीक है पेय है परंतु तो गौ माता को अनेक प्रकार के केमिकल अनेक प्रकार की कई गौ दूध दू, दू, गौ माता तो जब दूध नहीं देती उसको इंजेक्शन देते हैं सुना है खाद्य पदार्थ में कई केमिकल मिलाए जाते हैं और वो दूध पीने से कई बीमारियां होती हैं ये प्रबुद्ध व्यक्तियों में रोज रिसर्च होते हैं उन देशों में तो काफी लोगों ने बंद कर दिया तो वहां पर एक डॉक्टर जैन थे जिन्होंने वो मंदिर की स्थापना कराई और वो जगह थी हमारे शास्त्री जी हैं नरेंद्र शास्त्री इसका क्या उपाय है कल का महाराज जी सबसे उत्तम कोई दूध है इन देशों में तो भारत की देशी गौ माता का जैसे महाराज जी वर्णन कर रहे हैं वो तो स्तुत्य है वो तो अमृत